नमस्कार दोस्तों इंटर एनालिस के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों कल यानी सोमवार बाईस फरवरी के लिए मैं फिर से आज आप लोग के लिए तीन स्टॉक्स लेकर आया हूँ इसमें से दो स्टॉक बाइंग के स्टॉक्स होंगे और एक स्टॉक सेल का स्टॉक होगा तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताने वाला हूँ वीडियो को ध्यान से देखिएगा कोई भी चीज मिस मत करिएगा मैं जो आपको लेवल एयर कंडीशन बता रहा हूँ अगर वो ट्रिगर होता है अगर वो फुल होता है तभी आपको ट्रेड इनिशिएट करना है अदरवाइज आपको इग्नोर कर देना है वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं की जो हमने शुक्रवार को भी स्टॉक पोस्ट किए आपको मैंने साफ साफ बताया था की मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहने वाला है जिसका लेवल मैंने गुरुवार को बता दिया था और उसके बेसिस पे मैंने बोला था की जो लेवल एक्टिव होगा उसी पर आपको ट्रेड इनिशियट करना है तो एशियन पेंट्स जैसा कि मैंने 2480 सौ अस्सी के ऊपर बाइंग करने के लिए बोला था ये गेपडाउन ओपन हुआ था क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा निगेटिव में चल रहा था यहाँ पर मैं आपको लेवल बताता हूँ यहाँ पर देखिए दोस्तों एशियन पेंट्स का हाई लगा था 2470 का और लेवल था मेरा 2480 का लेवल ट्रिगर नहीं हुआ तो आपको इसको इग्नोर करना था लेकिन जो दूसरा स्टॉक था दो दानी पोर्ट मैंने 670 सौ के ऊपर बाइंग करने के लिए बोला था ये भी गिप डाउन ओपन हुआ था किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बहुत नीचे चला जा रहा था मैंने भी आपको इसको बोल दिया था कि एक्टिव नहीं हुआ है इसको आपको वॉच लिस्ट में रखना है लेकिन जैसे ये स्टॉक एक्टिव हुआ मैंने अपने टेलीग्राम में आपको इंडिकेट कर दिया और यहाँ पर का मूवमेंट देखिएगा कितना ज़बरदस्त मूवमेंट आपको यहां पर दिखाई दिया था एक इसने हाई लगाए यहां पर देखिए कंसोलीडेट करने के बाद एक हाई लगाया जो कि मेरे 677 का जो टारगेट दिया था ऑलमोस्ट अचीव हो गया था छह सौ का एक हाई लगाया उसके बाद ये स्टॉक कंसोलीडेट करने लग गया उसके बाद, बाद में स्टॉक गिरकर 653 के, के आसपास क्लोज किया हुआ है तो इसलिए मैं दोस्तों हमेशा बोलता हूँ जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता जाए प्रॉफिट को सेव करते चलिएगा स्टॉकलॉस को ट्रेल करते हुए तो ऐसा आज के स्टॉक में भी आपको कर रहा है जो पहला स्टॉक मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा पहला स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा टीसीएस का टी को आपको तीन के ऊपर बाइंग के लिए देखना है थ्री जीरो डबल जैसे ये स्टॉक इस इसको लेवल को ट्रिगर करेगा इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो स्टॉक एक्टिव हो जाएगा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक को इकतीस और इकतीस तक आपको डेन तक टारगेट दिखाना चाहिए तो इसको भी जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा अपने प्रॉफिट को सेव करते चलिएगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने कॉस्ट प्राइस के पास लाकर आप इकतीस सौ के लिए भी बने रह सकते हैं जो भी अपडेशन रहेगा मैं अपने टेलीग्राम में आपको बता दूंगा दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पर मैं आपको निपट्टी का वाला है, लेवल आप देख सकते हैं इंडिया बुल्स को मैंने यहाँ पर दो सौ तैतीस के आसपास मैंने बताया था स्टॉक दो सौ चौवालीस तक वन साइड चला गया था यहाँ पर चार्ट भी पोस्ट करता हूँ और वन साइड स्टॉक आपको बताता हूँ जो कि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा यहां पर जैसे कोई स्टॉक अगर गेप डाउन या गेप अप हो जाता है जो मेरे YouTube स्टॉक्स हैं यहां पर अपडेट कर देता हूँ तो जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो दोस्तों टी को चार्ट में देख लेते हैं मैंने इस स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किया हुआ है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं चार्ट ओपन है एक यहाँ पर लो लगने के बाद हायर हाई का कन्फर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है और ऑलमोस्ट सेम पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है देखिएगा यहाँ पर कंसॉलिडेट होने के बाद एक मूव आता है एक लगाता है फिर कंसॉलिडेट होता है और वहीं पर देखिए डे हाई के पास क्लोज हुआ है तो तो इसलिए मैं कर रहा हूं। अगर को करेगा फिर देखी कि आप देख सकते हैं पिछले दिन माइनस वन थर्टी सेवन में क्लोज किया हुआ है इसमें कुछ टारगेट अभी भी बचा हुआ है मैंने चौदह सात सौ पैतालीस तक का टारगेट दिया था तो देखना है दोस्तों कहा स्टॉक गिरता है जहां पर थोड़ा सा भी ये ग्रीन दे दिखाई देगा या फिर ये स्टॉक अगर इस लेवल के ऊपर जाते हुए दिखाई देगा तभी ये स्टॉक परफॉर्म कर सकता है तो तीन के ऊपर ही इस स्टॉक को देखना है जो भी अपडेशन रहेगा मैं अपने टेलीग्राम आपको बता दूंगा अब चलिए देख लेते दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा जो दूसरा स्टॉक रहेगा दोस्तों वो रहेगा इंडस इंड का इसको भी आपको बाइंग के लिए देखना है आपको एक चीज फिर से बता देना चाहूँगा दोस्तों मार्केट में कंटिन्यू बिगवाली देखी जा रही है अब मुझे देखना है कि एक अगर इसमें फिर से गिरावट देखने को मिली तो फिर से नीचे जा सकता है तो ये दोनों जो बाइंग के स्टॉक्स है आपको लेगल ट्रिगर होगा वन साइड जब ट्रेड करने लगेगा तभी आपको इसको ट्रेडिंग के लिए देखना है 1075 के ऊपर इंडस बैंक को आपको बाइंग के लिए देखना है यहाँ पर का क्लोजिंग है मतलब वन ऊपर जब जाकर ये वन को जैसे ब्रेक करेगा उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं जैसे सेप्स प्रॉफिट आप बुक करना शुरू करिएगा एक के पास से मैं एक्सपे कर रहा हूँ डेंट तक ये तक भी जा ता है लेकिन जैसा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो अपना प्रॉफिट को सेव करते चले जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता जाए तो इसको भी मैं आपको चार्ट में बताता हूँ इस स्टॉक को मैंने क्यों सेलेक्ट किया हुआ है इसमें भी आप देख सकते दोस्तों यहाँ पर एक हाई लगाने के बाद कंसोलिडेशन होने के बाद फिर जो डे हाई था पिछले स्विंग हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब इस हाई को जब निकालेगा जो कि इसका रजिस्टेंस जोन था तो फिर से एक हमको थोड़ा सा मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिल सकता है जो कि एक से दो तक का हो सकता है दोस्तों जो कि दस से बीस पॉइंट तक का हो सकता है जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है इसको लेने के आप इसमें देखिए यहां से एक यही से अगर मूवमेंट करता दिखेगा अब देख लेते तीसरा स्टॉक कौन सा रहेगा जो तीसरा स्टॉक रहेगा वो सेलिंग का स्टॉक होने वाला है मैंने दो स्टॉक बायोगे बताया तो एक स्टॉक सेलिंग का भी बता रहा हूं अगर यह लेवल एक्टिव हो गया तो इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट स्टॉक का नाम रहेगा आइशन मोटर आइसर मोटर को 2570 के सौ सत्तर के लिए देखना है इसका पहले हम यहां पर क्लोजिंग है पच्चीस है 2584 मतलब ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों जैसे ही स्टॉक पच्चीस सौ को ब्रेक करेगा उसके नीचे ट्रेड करने लगेगा पच्चीस इजी मिल जाना चाहिए यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आप शुरू कर सकते हैं डेन तक पच्चीस सौ तक का भी आपको टारगेट दिखा सकता है चलिए इसको भी हम चार्ट में देखते हैं ऐसा कौन सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है कंटिन्यू दोस्तों लोअर लो low का पैटर्न बन रहा है कहीं से भी ये ऊपर थोड़ा सा जाता जब भी जाने करता है, है तो फिर से हो सकता है इस लो को जब ब्रेक करेगा फिर से एक लो लगाने ये स्टॉक नीचे जा सकता है जो 2550 कि पच्चीस सौ पचास तक आपको दिखा सकता है दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बिलाईकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा कुछ भी वीडियो डालता तो तुरंत आपको उस मिल जाये करेगा। ऐसे हमेशा आप के साथ जुड़िए जहाँ पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंटरा डेट ट्रेड में वो अभी सिर्फ बीस रुपए तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग का लिंक में में में में में में दिया गया है लिंक पर क्लिक करके में दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बोनस के बारे में, अगर आपको stock, बोले तो बोनस में मिले, तो मिले जरूर अपने है।, है और यहां से টার্গেট लगभग आपको दिख रही है लेकिन अगर आप कर रहे हैं ये कंपनी एक 120 अस्सी के आसपास 160 150 रूपए के आसपास फिर से मिले तो पॉसिबल नहीं है कुछ टाइम तक तो आप यहां पे इस कंपनी में जब भी गया हो कुछ न कुछ शेयर खरीद के छोड़ सकते हैं तो डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में कौन सा स्टॉक है जो आपको बोनस किंग के नाम से जाना जाता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा स्टॉक वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल का आईकन जरूर प्रेस करें दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर आप अपने करंट ब्रोकर से संतुष्ट नहीं है तो आप जिरोन में, में दिया गया है जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ एक बोनस किंग के नाम से एक कंपनी जानी जाती है मार्केट में इस कंपनी ने बहुत बार बोनस दिया है अगर मैं अभी तक की बात करूँ तो कंपनी ने नाइन टाइम्स बोनस प्रोवाइड किया है बहुत सारे इन्वेस्टर्स समझ चुके हैं कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊ में कंपनी है तो यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को सबसे पहले देखते हैं बात करते हैं मार्केट कैपिटल की सिक्सटी करोड़ वन का पी है 213 का शेयर प्राइस है कुछ टाइम पहले ये शेयर आपको लगभग दो सौ के आसपास देखने को मिला था और यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट हुई है अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो इन लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं की बात करें, 65 में 30 20 बोले तो यूरोप में इस कंपनी का बिजनेस है रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी किन किन सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट करती है एस एम पी से फोर्टी नाइन परसेंट एस एम ऑर से नाइनटीन परसेंट एंड MSSL से 11%, परसेंट अदर से 7% और PKC से 14% परसेंट ये सारे इस कंपनी के सेगमेंट हैं इस कंपनी में आपको बहुत सारे डिविजन देखने को मिलेंगे तो इन डिविजन्स के बारे में लेटर डिस्कस करेंगे बात करते हैं लोकेशन की तो कंपनी का वर्ल्ड वाइड लोकेशन है आई मीन कंपनी जो कंपनी घाटे में जाती है उन कंपनी को खरीदती है और उसे फिर एक प्रोफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट करती है तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है अगर बात करें विजन विजन 2025 2025 की तो कंपनी कंपनी ने इस के जो विजन है 2025 का रखा है 37 बिलियन डॉलर का लोकेशन की बात करें तो कंपनी इंडिया से 12 परसेंट जर्मनी से 22 टू एंड यूएसएस से 15 परसेंट स्पेन से 6 परसेंट अदर्स से 45 फाइव का रेवेन्यू जनरेट करती है तो कंपनी का Most of the cases में business outside of India इंडिया है अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटलिटल थाउजेंड थ्री सेवेंटी फोर करोड़ एंटरप्राइज वैल्यू सिक्स करोड़ थ्री हंड्रेड फिफ्टीन करोड़ के शेयर कंपनी के पास है पीई वन फिफ्टी फोर पीबी टेन पॉइंट सेवन सिक्स फेस वैल्यू वन रुपी की है डिविडन इन पॉइंट सेवन परसेंट बुक वैल्यू नाइनटीन पॉइंट एट थ्री रुपी कैस कंपनी के पास टू थर्टी का है डेट की बात करें फोर्टी नाइनटीन करोड़ का डेट प्रमोटर होल्डिंग 61.73%, वन 1.38 सेवन का है सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है रिटर्न ऑन इक्विटी 14.17%, पॉइंट वन रिटर्न ऑन कैपिटल फिफ्टीन 15.65% सिक्स का है प्रॉफिट ग्रोथ 13.08% की है अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में 2016 की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर नेट सेल्स चेक करते हैं फाइव करोड़ के नेट सेल्स से, है कंपनी के, के नेट सेल्स इंक्रीज हुए हैं अगर आप यहां पे देखें, 2019 में तो कंपनी ने 7,581 हजार पांच सौ इक्यासी करोड़ के नेट सेल्स किए हैं हालांकि 2020 में इवन ने सिक्स थाउजेंड एट ने 6,873 थ्री करोड़ के नेट सेल्स किए हैं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की 718 एटीन करोड़ का नेट प्रॉफिटी नाइन एट हंड्रेड थर्टीन और 2020 में कंपनी ने हाइएस्ट प्रॉफिट यहां पे दर्ज किए नाइन्टी 898 करोड़ के तो यहाँ पे कंपनी में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी इन फ्यूचर कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है बात करते हैं टोटल रिजर्व की तो आप देख रहे हैं 2016 में 2321 के थे फिर इस कंपनी के रिजर्व इंक्रीज हुए हैं अगर बात करें 2020 की तो कंपनी के रिजर्व 5928 थाउजेंड के हुए हैं तो कंपनी के रिजर्व साल दर साल यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होर्डिंग पैटर्न की तो शेयर होर्डिंग पैटर्न आपके सामने लगा है दिसंबर ट्वेंटी के अकॉर्डिंग लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने लगाया गया है मेजोरिटी शेयर होल्डर्स मोटर्स के हैं प्लस मोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 7.19% की होल्डिंग्स मोटर ने गिरवी रखी हैं, अब अभी गिरवी क्यों रखी है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है अगर आप एक बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली कंपनी ने सेवन के जो शेयर गिरवी रखे हैं ये एक फंड रेजिंग के लिए कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए शेयर होल्डिंग गिरवी रखी थी लेकिन धीरे धीरे कंपनी गिरवी रखे शेयर को छुड़वा सकती है म्यूचुअल फंड की बात करें 23 थ्री म्यूचुअल फंड पॉइंट सेवन नाइन की इन्वेस्टमेंट है एंड फाइव ट्वेंटी वन फॉर इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट हैल्डिंग की, है. की बात करें तो संवर्धना मदर्सन इंटरनेशनल लिमिटेड की 33% की होल्डिंग है एक्सेस मल्टी कैप फंड में थ्री पॉइंट सिक्स एट की 3.684% की इन्वेस्टमेंट है इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करें 6.59% की इन्वेस्टमेंट स्टॉक में बनी हुई है अब मैं आपको लेके आऊँ कंपनी की वेबसाइट पे तो बिजनेस डिविजन आप देख रहे हैं कंपनी के अगर कंपनी के नेम को देखे तो कंपनी का नाम है मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड आपको यहाँ के बारे में पता है। की बात करें वायरिंग हार्नेस में बिजनेस है एंड मॉड्यूलर एंड मॉड्यूल्स एंड पॉलिमर प्रोडक्ट कंपनी बनाती है इसके अलावा मेटल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर रिटेल एंड सर्विसेस इसके अलावा एरोस्पेस में कंपनी का बिजनेस अब चालू हो गया है एंड लॉजिस्टिक्स हेल्थ एंड मेडिकल ये 2025 के विजन के ट्वेंटी ट्वेंटी ने यहाँ पे टेक्नोलॉजी में नया कदम रखा है जहां पे 75% का का से ही होगा, अब बात करते हैं इस कंपनी के बोनसमरी मदरसन सुमि सिस्टम लिमिटेड का बोनस अमरी आपके सामने लगा है जहां पे आप देख रहे हैं टू में वन इंस्टी का बोनस दिया था टू थाउजेंड में वन इंस टू टू का बोनस कंपनी ने दिया है अगर आप यहाँ पे देखे दो हजार अठारह से लेके दो हजार के बीच में कंपनी ने आठ बार बोनस दिया है और उन्नीस में एक बार बोनस कंपनी ने दिया है तो उम्मीद कर रहे हैं जिस तरीके से कंपनी ने अभी तक बोनस का ट्रैक रिकॉर्ड रखा है अगर आपको आप यहाँ पे खरीदने का मौका मिला तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं बात करते हैं फाइव डे चार्ट की तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फाइव डे में स्टॉक ने टू पॉइंट फाइव एट के रिटर्न दिए हैं वन मंथ की अगर बात करें तो वन मंथ में स्टॉक ने आपको यहां पे थर्टी सेवन पॉइंट नाइन जीरो परसेंट के रिटर्न दिए हैं 6 मंथ की बात करें तो सिक्स मंथ में स्टॉक ने लगभग के पॉइंट दिए है तो यहाँ पी यह एक पे 12 पैसे का हुआ करता था और इसके बाद से ये स्टॉक ग्रो हुआ है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्टॉक एक का रिटर्न दे चुका है तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक ने अभी तक तर किस तरीके से रिटर्न प्रोवाइड किए हैं और इन फ्यूचर ये कंपनी मल्टी साबित हो सकती है চোখ ভিদ সক যা পেয়ে স্টক में ही आपको बोनस का কম্পি देखने को मिलता है जो ডি স্টক মে বোনসে পেলে পোজিশন বেয়ে হুয়ে বোনসে মৌকা মিল প্রা রিটর্ন কমা পাত্র भी আজকে है हमारा उसके बारे में আজকে जानेंगे মে में आपको इसी वीडियो में तीन ऐसे स्टॉक बताया करूँगा जो आपके वीकली में काफ़ी अच्छा कमाल कर सकते हैं काफ़ी अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं और आज की जो वीडियो है वो 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक के लिए है तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रहिए चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में दिया गया है और देखिए अब मैंने आप सभी के सामने देखिए एक जगह वीकली चार्ट ओपन किया है और बीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काफ़ी लंबे समय से देखिए एक इसमें अच्छी तेज़ी हुई थी और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे तेज़ी के बारे में तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा देखिए सात से इसमें अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू आपको तेज़ी देखने को मिली बीच में इसमें गिरावट भी जरूर आई थी और इसमें देखिए 10,750 हज़ार इसमें गिरावट आई थी जहां पर काफ़ी लोग कहने लगे थे कि बाज़ार में आप गिरावट आ सकती है लेकिन बाज़ार आपका एक कंसुलेट हुआ और उसके बाद इसमें फिर तेज़ी आपको देखने को मिली और यही सवाल देखिए आपका एक जगह भी आया था जो था तेरह साठ रुपये पे तेरह हज़ार दो सौ साठ पर जो सवाल फिर आया था आप सभी के सामने कि बाज़ार अब इसका हाई बन चुका है जहां से अब अप बाज़ार आपका गिरेगा लेकिन बाज़ार इस जगह भी नहीं रुका क्योंकि देखिए बाज़ार को और ज़्यादा हाई मानना था तो बाज़ार में देखिए फिर से एक गिरावट आपको देखने को मिली और जो गिरावट आपकी बार आई थी वो काफ़ी बड़ी थी और यह था चौदह चालीस पे चौदह हज़ार चालीस पे जो गिरावट आई थी तो इस पूरी रैली में अगर आप देखोगे तो पूरी रैली में जो बड़े करेक्शन इसमें देखने को मिले वो आपको चार करेक्शन देखने को मिले और चारों करेक्शन में देखिए बाजार में ऐसा लगा कि अब बाज़ार इस जगह से गिर सकता है लेकिन अब अभी की मैं बात करूँ तो अभी की देखिए इसने आपको देखने को मिलेगा कि अभी इसने क्या लो मारा है और क्या हाई था तो लो के बारे में देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इसका जो लो अभी अपन को दिखाई दे रहा है वो देखिए 14,900 के आसपास का बिल्कुल सही देखिए इस जगह अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 14,900 के आसपास का अभी का करेंट का लो है इसका जो बाज़ार ने अभी लो मारा इस वीक में लो मारा है तो इस वीक के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बाज़ार में और ज़्यादा गिरावट आ सकती है क्यों आ सकती है इसको देखिए मैं आपको कैंडल को बड़ी करके बताता हूँ अब कंडीशन क्या बाजार में बड़ी गिरावट के आने के संभावना कहां से अपनी चालू होती है बाजार कहां तक आ सकता है और बाज़ार में रिकवरी किस जगह से आ सकती है इसके बारे में जानते हैं तो देखिए अब यहाँ पर हमको जानना है इस वाली कैंडल ये वाली जो कैंडल है जो बड़ी कैंडल इस कैंडल को हमको जानना है कि इसकी क्लोजिंग किस जगह हुई है चौदह की इसकी क्लोज चौबीस की क्लोजिंग हुई है और देखिए बाज़ार अगर इस जगह से और नीचे जाएगा तो उसमें क्या टारगेट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ इस दोनों की जो बीच में जो रेंज है वो रेंज मैं आपको बताना चाहूँगा एक जगह 56 की देखिये 56 पॉइंट अगर ये नीचे जाएगा आप सभी के सामने है जब ही बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी और जो गिरावट आ सकती है जिसकी संभावना मुझे दिखाई देती है वो इस लेवल तक देखिए जे पूरा लेवल और जे लेवल आपका क्या देखने को मिलता है जे वाला लेवल मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसी प्राइस में चौदह 14,490 इस प्राइस को अगर तोड़ेगा इस प्राइस को तोड़ने के लिए कितने प्राइस नीचे जाना है 56 सिक्स प्राइस नीचे जाना है और इस प्राइस को अगर तोड़ेगा तो नीचे आपका जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 14,490 का सपोर्ट देखने को मिलेगा अब देखिए 14,490 हज़ार पे हमको सेलिंग नहीं करना है अगर बाजार नीचे आता है तो हमारी अभी गुंजाइश कितनी है नीचे जाने के लिए हमारी जो गुंजाइश इसमें दिखाई दे रही है वो देखिए अपनी करेंट प्राइस से जो इसकी करेंट प्राइस है नौ सौ से जो हमारी करेंट प्राइस देखने को मिल रहा है वो 490. हमारी जो नीचे जो प्राइस आपको दिखाई दे रही है वहाँ से अभी अगर मैं गुंजाइश की बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अभी भी जो नीचे की गुंजाइश है वो चार पॉइंटों की आपको नीचे की गुंजाइश देखने को मिलती है किस कंडीसन में जब बाज़ार आपका 56 सिक्स पॉइंट और नीचे जाके क्लोजिंग देता है और आपके इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग देता है जो जे वाली बड़ी कैंडल है जब जाके आपका बाज़ार इतना पॉइंट और नीचे जा सकता है ठीक है पूरी बात समझे अब बाज़ार में आपको तेज़ी कब देखने को मिलेगी उसके बारे में जानते हैं तो देखिए बाजार में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी इस प्राइस से जो आपका प्राइस है पंद्रह हज़ार तीस का पंद्रह हज़ार तीस का आपका प्राइस है अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो जहां से आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और जो तेज़ी आपकी आ सकती है वो आएगी देखें जहाँ से आपका सोलह तक बाजार जा सकता है सोलह तक बिल्कुल आप सही समझें अगर बाजार एक बार आपका इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो सोलह तक जा सकता है तो अब आपको क्या समझना है कि ये जो फिफ्टी पॉइंट का जो पूरा खेल आपको दिखाई दे रहा है इसको नहीं टोड़ना चाहिए मंडे को मंडे को इसको नहीं टूटना चाहिए अगर मंडे को आपका इसको टूट जाता है तो कहीं कही ना कहीं आपको गिरावट देखने को मिल सकती है और जो गिरावट होगी वो बड़ी गिरावट होगी इस चीज़ को भी आप समझ जाइए क्योंकि हम अभी जो चार्ट देख रहे हैं वो वीकली देख रहे हैं अब मंथली चार्ट में क्या कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा मंथली चार्ट अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट में बाज़ार अभी भी तेज है मंथली चार्ट में अभी भी तेज़ी आपको दिखाई दे रही है और मंथली चार्ट में देखिए अगर ये करेक्शन इसी मंथ आपका जो पूरा हो जाता है तो आपको लास्ट मंथ में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं ट्रेंड काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और वॉल्यूम के साथ अगर एम देखोगे तो ये भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे लगता है कि आपको पूरी बात समझ आ चुकी होगी और देखिए अब मैं आपको तीन स्टॉक देने वाला हूं इस जगह जिसमें काफी अच्छा पैसा आपका बन सकता है सबसे पहला स्टॉक है आपका डॉक्टर रेडी डॉक्टर रेडी को देखिए जहाँ पर आप बाइंग करके चल सकते हो नीचे का और आपका जो टारगेट होगा वो देखिए 5200 का टारगेट होगा अभी की जो प्राइस है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा 4680 की प्राइस है और नीचे जो आ सकता है नीचे देखिए अगर जे और आता है तो यहाँ पर डिप पे बाइंग कीजिए चार पे बाइंग कीजिए ठीक है अभी भी आप बाइंग कर सकते हो डिप पे आता और बाइंग कीजिए टारगेट आपका पाँच का रहेगा अगर देखिए मैं बात करूँ दूसरे स्टॉक की तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा रिलायंस रिलायंस में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट बना हुआ है और मुझे लगता है कि रिलायंस में भी आपको 2200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अभी जो प्राइस है वो देखिए दो का आपको देखने को मिल जाता है तीसरा स्टॉक है अपना यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा मारिको मारिको में देखिए अगर ये मारिको आपका देखिये चार हजार चार का लेवल अगर क्रॉस कर देता है तो इसमें एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी जो चार ह... चार सौ पचास और चार सौ साठ तक जा सकती है तो यहां से भी काफ़ी अच्छी इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है वीडियो कैसी लगी जो जरूर मुझे बताइए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। है आपका, आपके पर, पर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बात करने वाले हैं एफ सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी आई दोस्तों नतीजों के अंदर जिस तरीके की गिरावट हम लोगों को देखने को मिली है तो स्टॉक्स के अंदर भी भयंकर गिरावट हो चुकी है बट अब आगे किस तरीके का मोमेंटम जो है होने वाला है क्योंकि अब क्या है कि कल से नया वीक स्टार्ट होगा मंडे से नया वीक स्टार्ट होने वाला है तो इस वीक के अंदर किस तरीके की हलचल किस तरीके का एक्शन हमें देखने को मिलेगा वैसे तो पूरे बाजार के सेंटिमेंट्स से ही हम लोगों को नेगेटिव दिखाई दिए थे तो न्यूज़ पर रिएक्शन हमने स्टॉक्स के अंदर पहले ही देख लिया है तो ऐसा तो है नहीं कि एक न्यूज़ आई और उस न्यूज़ की वजह से आपको हमेशा ही स्टॉक्स के अंदर रिएक्शन देखने को मिले कहीं ना कहीं हम लोगों को स्टेबिलिटी जो है दिखाई देती है वापस से अच्छा खासा मोमेंटम हमें स्टॉक्स के अंदर बनता हुआ नजर आता है अगर कंपनी के अंदर जान है तो तो इसी तरीके से हमने इसकी चाल देखी लगातार पांच दिनों के अंदर स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है दो के आसपास ये स्टॉक्स था और उसके बाद से लगातार हम लोगों को कंसोलीडेशन का मूड स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा था अप एंड डाउन अप एंड डाउन का सिलसिला बना हुआ था एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि आपको स्टॉक्स के अंदर जो गिरावट देखने को मिली है वो ज़्यादा तगड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिली है ऊपर के लेवल से जरूर कुछ हल्का हुआ है अगर ज़्यादा ही कमजोरी होती तो दो सौ का लेवल कब का पार कर चुका होता और नीचे काफ़ी नीचे स्टॉक्स चला गया होता बट ऐसा कुछ हुआ नहीं स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को टम अभी फिलहाल में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और लॉन्ग टर्म के जो चार्ट पैटर्न है वो हम लोगों को शानदार दिखाई दे रहे तो एक न्यूज़ आई है और उस न्यूज़ के बाद में किस तरीके का रिएक्शन हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा कितनी मजबूती हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी वैसे तो आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में जरूर आपने अप एंड डाउन देखे होंगे बट अगर देखें तो फाइनली एक महीने के जो चार्ट पैटर्न हमें दिखाई दे रहे नीचे लगभग दो और ऊपर की बात करते हैं तो लगभग दो सौ के आसपास तक ये स्टॉक्स आपको जाता हुआ दिखाई दिया था बट अभी देखें तो थोड़ा सा लगभग बारह फरवरी से कंसोलिडेशन का मूड हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है स्टॉक्स ना तो ज्यादा ऊपर जा रहा है ना ही इसके अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है तो कंसोलिडेशन की चाल को आपको समझ लेना चाहिए क्योंकि इस समय ये स्टॉक्स यहाँ पर रुका हुआ है तो या तो इसके अंदर हम लोगों को भयंकर तेजी एकदम से देखने को मिलेगी या फिर इसके अंदर हो सकता है कि नीचे के लेवल भी हम लोगों को दिख जाए तो अब दोनों लेवल्स का फायदा आप किस तरीके से उठा सकते हैं अगर स्टॉक्स ऊपर गया तब तो आपकी चांदी कटने ही वाली है और अगर स्टॉक्स के अंदर नीचे के भी लेवल हम लोगों को दिखाई देने लगे तब आप इसका किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों जैसे कि मैं आपको पिछली बार कई बार जो है आपको बताता रहता हूँ कि आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर जब खरीदारी करते हैं तो आपको जो है इतनी क्वान्टिटी खरीदनी चाहिए आपको मान के चलते कि आपके पास में हंड्रेड है और आप जो है इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है दस लगाइएगा और स्टॉक्स के अंदर जब भी आपको गिरावट देखने को मिलती है तो हर गिरावट में आप जो है माल खरीद सकते हैं मेरे कहने का मतलब है कि डेली आपको खरीदारी करने की जरूरत नहीं है बट जब आप देखें कि अच्छी खासी गिरावट हम को देखने को मिल चुकी है कि दो सौ सैंतीस का माल उठाया होगा तो यहां पर आपको जो है दस रुपए का माल उठा लेना चाहिए और फिर इंतजार करना चाहिए एक सौ नब्बे रुपए के आसपास जो है चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आते हैं तब आपको तीसरी खरीदारी जो है करने के बारे में सोचना चाहिए तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एवरेज जो है, एक ऐसे प्राइस के ऊपर देखने, से देखने, देखने को मिलेंगे बट आपको यह सब चीज होगी लॉन्ग टर्म के अंदर तो लॉन्ग टर्म का इंतजार करना पड़ेगा पांच साल का चार्टन उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे बराबर हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम अब तक देखने को मिला है एक सौ 93 रुपए से लेकर और अगर मैं ऊपर की बात करूं तो 300 सौ रुपए से भी ऊपर ये स्टॉक्स गया है बराबर अप एंड डाउन अप एंड डाउन का सिलसिला लगातार इसके अंदर हम लोगों को दिखाई दिया था अब आप फाइनली देखेंगे तो ट्रेंड आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा नीचे की तरफ से हम लोगों को रिकवरी दिखाई दे रही है अब अगर मैं बात करूँ जो इसके जो पहले क्वार्टर टू के नतीजे आए थे तब ये स्टॉक्स हम लोगों को दो सौ से नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था तो अभी जब क्वार्टर थर्ड के नतीजे आए हैं तो दो सौ के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है तो कहने का मतलब ये कि जब अगले क्वार्टरली नतीजे आपके सामने आएंगे तो हो सकता है कि ये स्टॉक्स आपको दो या फिर इससे ऊपर भी ट्रेड करता हुआ नज़र आया तो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं भूलनी चाहिए सिर्फ आपको तैयारी करके चलनी है लॉन्ग टर्म की तो दोस्तों स्टॉक मार्केट है गिरावट तो होती रहती है बाकी आप खुद समझदार हैं और किस लेवल पर आपको बाई करना है किस पे नहीं कितनी क्वांटिटी आपको उठानी है मैंने आपको बताई दिया है फिलहाल में जो मजबूती के पक्ष हमें इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो है सबसे पहले पॉइंट पर डिस्कस करना चाहेंगे तो कंपनी विद लो डेप्ट कहने का मतलब है कि कंपनी के पास में हल्का कर्ज़ा हम लोगों को दिखाई दे रहा है तो ये एक मजबूती बयाँ करती है फिलहाल में रेवेन्यू हम लोगों को पिछले दो क्वार्टर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की तो लास्ट दो क्वार्टर से हम लोगों को इसके अंदर वृद्धि देखने को मिल रही है इसी तरीके से अगर बात करें नेट कैश की तो नेट कैश इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है पिछले दो साल से तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा एनालाइज़ करके चलना चाहिए इसी तरीके से बात करते हैं एनुअल नेट प्रॉफिट की तो वो भी हम लोगों को पिछले दो साल से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कही जा सकती है इसी तरीके से बात करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर की तो उसके अंदर भी हम लोगों को सुधार देखने को मिल रहा है पिछले दो साल से एफ और एफ पी की बात करते हैं तो वो अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं इसी तरीके से बात करते हैं तो हाई डिविडेंट जो है इसकी हम लोगों को दिखाई दे रही है लगातार डिविडेंट ये कंपनी हम लोगों को प्रोवाइड करा रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी हाल फिलहाल में भी यह कंपनी हम लोगों को डिविडेंट देने वाली है दोस्तों पक्ष विपक्ष तो आपको हर जगह देखने को मिली जाएंगे फिलहाल में जो कमजोरी इसके अंदर देखने को मिल रही है वो क्या देखने को मिल रही फिलहाल में हम लोगों ने देखा कि ब्रेक देखने को मिला था सपोर्ट लेवल जो दिखाई दे रहा था उसको ब्रेक करता हुआ नीचे हम लोगों को दिखाई दिया इसी तरीके से दूसरे पॉइंट पर डिस्कस करते हैं तो म्यूचुअल फंडस की तरफ से होल्डिंग के अंदर हम लोगों को बिकवाली देखने को मिली है पिछले क्वार्टर में इसी तरीके से देखते हैं तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर भी हम लोगों को जो है डाउन देखने को मिला है लास्ट क्वार्टर में अब अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है फॉल होता हुआ नजर आ रहा है प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी हम लोगों को गिरावट को मिल रही है year on year basis पे इसी तरीके से अगर की बात करूं तो के अंदर हम लोगों को, को इसके ऊपर है लगभग दो सौ पैसठ रूपए तक ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है इसी तरीके से अगर ব্রোকিং তিন তেপন রুপে তো মানুষ নজর আসতে নাই দিন টার্গেট রিভাইজ দু সো পচাস রুপে তো স্টোকস দখাই বেশকস एक ঘি তাল গেলে দিখাই খা মোমেন্ট जब आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा तब आप सोचेंगे कि 216 रुपए के आसपास ये स्टॉक्स दिखाई दे रहा था वहां पे हमने इसके बारे में एक बार भी सोचा नहीं तो तैयार हो जाइए अगले वीक के अंदर आपको डेफिनेटली स्टॉक्स के अंदर एक बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है एफ एम सेक्टर से जितने भी कंपनियाँ इससे मैं बिलोंग करती हैं उनमें अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आपको प्राइस जो है काफ़ी लो दिखाई दे रहा है बट अगर बिजनेस मोमेंटम की बात करें तो काफ़ी हाई दिखाई दे रहा है तो फिलहाल मैं ये चीज़ थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए आपको बेशक से प्राइस के अंदर जिस तरीके से अभी हलचल देखने को मिली है नतीजों के बाद में बट अगर इसके अंदर हम लोगों को ऊपर के चार्ट पैटर्न बनना स्टार्ट हो गई दिखना स्टार्ट हो गए तो कहीं ना कहीं ये ये जो प्राइस है आपके हाथ नहीं आने वाला है दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा जहां से भी बचे हम लोगों को बचा लेना चाहिए और अगर पैसा बच जाता है तो कहीं ना कहीं उसे हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए वो भी अच्छी खासी कंपनी में तो आपने देखा होगा कि काफी सारी कंपनियां डिलीवरी के अंदर आपसे ब्रोकरेज चार्ज वसूलती रहती है तो आपको कम से कम इस सिचुएशन को जो है अवॉइड करना चाहिए ऐसी कंपनियों में डीमेट अकाउंट ओपन कराएं जहां पर आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज ना देना पड़े तो यहां पर क्या है कि आप स्टॉक्स के अंदर चाहें तो अकाउंट ओपन करा सकते हैं डिलीवरी में किसी भी तरीके का कोई ब्रोकरेज चार्ज ये कंपनी आपसे नहीं लेती है तो अगर आप ओपन कराना चाहते हैं तो फिलहाल ओपन करा सकते हैं दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके कर रख लेना ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल को पार्ट वन वीडियो बनाई थी और आज है पार्ट टू जब ये वीडियो बनाई थी वहां से मार्केट में करेक्शन आया था 14,650 से 13,600 तक का और अब पार्ट टू ऐसा क्यों लास्ट वीडियो जिन्होंने भी ध्यान से सुनी थी उसका सही मतलब निकाला था बहुत पैसे कमाए थे और बहुत ही प्यार आशीर्वाद दिया सेम कहानी आज की वीडियो में होने वाली है कुछ नई लर्निंग कुछ नए अंदाज में लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से नहीं देखी तो 10,000% आप गलत मतलब निकालोगे और ब्लेम करोगे क्योंकि टाइटल ही कुछ ऐसा है सेल एवरीथिंग एंड रन अवे यानी एक क्लिक बेल्ट टाइटल जिसका मतलब आपको ये लगेगा सब बेच दें बट मैं क्लियर कर दूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है बल्कि मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ जिसे आप पूरे ध्यान से सुने वीडियो के लास्ट में बोनस भी मिलने वाला है तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए मैं कुछ पूछता हूँ आपसे सवाल क्या आपने आज बेच दिया तो क्या वापस कोविड वाले लो पर ले पाओगे सोचकर जवाब देना जल्दबाजी मत करना क्या आप सिर्फ इसलिए एग्जिट करना चाहते हैं क्योंकि मार्केट हाई वैल्युएशन पे है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल बेचो या ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ प्ले करो लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो प्लीज ये बताएं कि आज तक की स्टॉक मार्केट की जर्नी में क्या आज पहली बार मार्केट हाई वेलुएशन पे आया है सोच के बताएं जल्दबाजी नहीं है आंसर है बिग नो ऑलवेज आया है यानी अगर आप वेल्थ क्रिएशन में विश्वास रखते हैं तो आपको 5 से 10 साल पे फोकस करना होगा और क्वालिटी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए क्या मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरी बात दिल को छू रही हो तो लाइक का बटन दबाइएगा की जरूरत है, है जिस बात को बताने के लिए फंड मैनेजर पैसे लेते हैं आपका भाई फ्री में बताने वाला है सबसे पहले यह देखिएशन कैसा है सिर्फ एक दो सेक्टर में पैसा तो नहीं लगा दिया अच्छे सेक्टर का क्वालिटी स्टॉक क्या आपने अपने पास रखा है या नहीं से भी बड़ी चीज जो मैं ऑलवेज देखता हूं लोग अपने पोर्टफोलियो से प्रॉफिट वाला शेयर बहुत जल्दी काट देते हैं और लॉस वाला संभाल के रखते हैं धरोहर की तौर पे। मेरे भाई एक चीज लिख लो जो स्टॉक इतनी बड़ी रैली में अब तक नहीं चले उससे आप क्या उम्मीद पाल रखे हो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि बजट भी अब हो गया मोस्टली सारे बिग अनाउंसमेंट हो गए जिससे ये क्लियर हो गया कि अब कौन सा सेक्टर चलने वाला है कौन सा चलेगा, क्या चीज है जिसपे ऑलरेडी बना चुका हूं अगर फॉलो नहीं करते तो जाके एक बार चेक करें कि क्या क्या शेयर है क्या क्या चलने वाले हैं क्या नहीं चलने वाले हैं इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आईकॉन हिट करें क्योंकि प्रॉपर फॉलो करेंगे तो कमाएंगे क्योंकि नाइट साढ़े बजे में हर दिन आता हूँ नेक्स्ट डे क्या ट्रेड देना है आपको बताता हूँ साथ एक फ्री टेक्निकलिसम to इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग किया तो स्मॉल स्टॉप लॉस पर बड़ा मुनाफा मिलेगा और लॉस भी होगा बहुत छोटा समझते हैं डिटेल में अब ओवरऑल मार्केट क्या है कहां है यह समझिए मार्केट में अब कोई भी ऐसा ट्रिगर्ड पॉइंट नहीं है जो मार्केट को हाई की तरफ ले जाए इसका प्रूफ आप ये ले लो जब भी भीज की न्यूज की बात आती थी पहले तो सुपर रैली होती थी बट अब जब जब न्यूज आई एक बार भी क्या रैली देखने को मिली ये सबसे ठंडे दिमाग से सोचिए वैक्सीन की खबर आती थी रैली दिखती थी अब तो वैक्सीन लग रही है क्या रैली दिखी तो अब तक सारी बिग न्यूज सारी अनाउंसमेंट सब कुछ हो गया कुछ नया नहीं रहा जो मार्केट को ले जा सके इसलिए मार्केट साइडवेज में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है क्योंकि ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग चाहिए नेक्स्ट बुक, बिग न्यूज कुछ रहे तब तो नया बूस्ट मिलेगा साथ में अब जो रियल मोहब्बत है वो है सिर्फ और सिर्फ एफ का पैसा इतना आ रहा है कि मार्केट रॉकेट बना हुआ है जो सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लगता है कि जो मैंने पहली वीडियो में भी भी प्रूफ के साथ बनाया था और और आज भी मैं फिर से आखिर कब तक रेट जीरो पे रहेगा और as a mango people, आप मुझे दो हजार बाईस क्या लगता है कब होने वाला है कमेंट बॉक्स में बताइए पंद्रह हजार चार सौ पच्चीस से निफ्टी सुपर वाला टेक्निकल सेल दिया जो मैं आप सबके साथ शेयर किया हूं एवरी डे नाइट टेन थर्टी वाले सो में और मार्केट प्रॉपर चैनल वाइज एक एक लेवल को लेकर गिरता आया है रिस्पेक्ट करता आया है उस चीज को सेल्यूट करने की बात है आप फॉलो करते हो तो आपने भी पैसा कमाया होगा अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट आगे रोज क्या मिले टेन थर्टी सो देखना ना भूलें आप पैसे कमाएंगे अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की उम्मीद करूंगा आज की वीडियो को पूरे ध्यान से देखा होगा और पहली बार जैसे लोगों ने फायदा लिया इस बार भी किसी भी डाउनफॉल आने पर डरोगे नहीं बल्कि फायदा लोगे और कमाओगे क्योंकि जब भी मार्केट में इतनी बड़ी रैली हुई है तो प्रॉफिट बुकिंग बनता है बॉस जिससे वो वापस ऊपर जा सके आपको वापस से मजा दे सके इसलिए प्रॉफिट बुकिंग का मजा ले नेक्स्ट राउंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग के नाम रखे जिससे स्मॉल रिस्क में मोटा कमा सके और जो 10.30 थर्टी का शो है वो है आपका बोनस जिसमें हम देते हैं आपके लिए जादू लेवल यानी अगर आप इन्वेस्टर हो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हो सिंपल प्रभु वो लॉन्ग टर्म है 10 साल के बाद आज जहां मार्केट है बहुत आगे होगा अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो प्रभु या तो प्रॉफिट बुक करें या ट्रेडिंग स्टॉप लॉस करें फिर नीचे गिरेगा फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो मैंने आपको बताया उसका फ़ायदा लें और सिर्फ आ, अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक रख रखें सरेवे नहीं क्योंकि सरा हुआ जब बॉडी का कोई पार्ट भी सड़ जाता है ना तो पूरे शरीर में जहर फैला देता है तो प्रभु वो बिल्कुल उसी तरीके से है आप अच्छा स्टॉक रखेंगे कमाएंगे और 10,000 हज़ार का जो स्क्रीनर है फ्री दिया जा रहा है अगर आप पच्चीस तारीख की क्लास ज्वाइन करेंगे बाईस तारीख तक जिसमें हम हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट ट्रेडिंग सब कुछ सिखाने वाले हैं स्टॉक सलेक्शन जो आपकी समस्या है उसके प्रूफ के लिए रोज साढ़े दस बजे जो हम लेवल देते हैं जिसपे आप पैसा कमाते हो वो स्टॉक क्शन स्क्रीनर के ट्रेड करते हुए कर क्युं? बताने वाला ही नहीं है साथ में कोई हैंड होल्डिंग देने वाला ही नहीं है कि में ट्रेड कर रहे हो कोई हैंड होल्ड पकड़ के आपको ट्रेड कर सकते तो सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी कॉल करें आपको टीम से बात करना होगा वो आपको सब समझाएंगे और सीट बुक करेंगे सीखेंगे तो कमाएंगे वरना लेट हो जाएगा और नुकसान के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो नाइन सेवन ज़ीरो एट और दोस्तों जरूर देखेगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही में दोस्तों मल्टीबैगर्स का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा पब्लिक वाला टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मुफ्त में बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक वगैरह मिलने वाले चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों सौरभ मुख्रेजा जी जो की फाउंडर है मार्सेल इन्वेस्टमेंट की मैनेजर भी है वो और वो जब भी कभी किसी भी स्टॉक को चुनते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो दोस्तों वो कंपनी की रू तक जाते हैं उसकी जड़ तक जाते हैं और साथ ही में दोस्तों वो बाल की खाल निकालने के लिए भी जाने जाते हैं मतलब कि इन डेप्थ वो रिसर्च वगैरह कर लेते हैं तो इसके चलते वो जो भी कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है और लॉन्ग टर्म में हमको अच्छा मल्टी बैगर प्रॉफिट दे सकते हैं तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स आज हम देखने वाले हैं उन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान ये सभी स्टॉक्स बताए हुए थे जिसमें सबसे पहले नंबर का जो स्टॉक है शेयर का नाम है आवास फिनंसियर्स टेक्निकल चार्ट हमारे सामने है फंडामेंटल्स नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो खाम खा लंबा नहीं करना है बहुत ही ज़्यादा स्टॉक्स हमको मिलने वाले हैं आज के पूरे वीडियो में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं आवास फिनंस की बात करते हैं तो टेक्निकल चार्ट पर कुछ खास डेटा पॉइंट तो नहीं है फिर भी मेरे हिसाब से ये स्टॉक अगर आपको दो के आसपास मिलता है तो उस समय पर आप खरीदिए अवश्य खरीदिए फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ही लेकिन 2000 के आसपास इसका अच्छा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा तो 2000 के पास खरीदिये और मैं तो कहूंगा हर एक गिरावट में भी आप खरीद सकते हो आवास फिनांस के बाद में जो अगला स्टॉक है शेयर का नाम है दोस्तों पीडी और पीडी की बात करते हैं तो फंडामेंटल तो काफी ज्यादा स्ट्रांग स्टॉक है उसके बारे में मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये जो स्टॉक है बहुत गिने चुने ऐसे स्टॉक होंगे जो कि लगातार पिछले 10 सालों से 15 सालों से अप ट्रेंड में है तो पीडी लाइट भी उन्ही में से एक स्टॉक है आप देखेंगे दोस्तों 81 का पी है मतलब कि महंगा तो है फिर भी गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं बहुत अच्छा स्टॉक है पिछले एक साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया हुआ जो कि ऐसा बहुत कम स्टॉक्स ने किया है पिछले एक साल की अगर बात करते हैं बाकी ये जो गिरावट हुई है बीच में इसमें आप अवश्य खरीदारी कर सकते हैं पी के बाद में जो अगला स्टॉक है शेयर का नाम है नेस्ले इंडिया नेस्ले में भी बहुत जमकर अभी गिरावट हो रही है मैं आपको टेक्निकल चार्ट दिखा देता हूँ तो नेस्ले में भी इस गिरावट का हमें अवश्य लाभ उठा लेना चाहिए आप देखिए इसका जो प्राइस है करीब इसने हाई लगाया हुआ था 18,800 के आसपास का और अभी इसका जो प्राइस है करीब 16,475, मतलब कि ऊपरी स्तरों से आ, सारे 12% परसेंटेज के आसपास गिर चुका है तो इस गिरावट में हमें अवश्य खरीदारी करनी चाहिए अगला जो स्टॉक है शेयर का नाम है अबाउट इंडिया अबाउट इंडिया जिसके भी फंडामेंटल्स बहुत ही दमदार है और फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो भी एम तो आप समझ जाएंगे कि फंडामेंटल इसके कैसे होने वाले है हालांकि जो स्टॉक का प्राइस है चौदह हजार के भी ऊपर का प्राइस है तो बहुत कम लोग ऐसे स्टॉक को खरीद पाएंगे फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप 10 कचरे वाले स्टॉक खरीदेंगे उसके मुकाबले एक क्वालिटी स्टॉक खरीदेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है अच्छा ऑप्शन है और इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगा तो ऐसे स्टॉक को अवश्य आप कंसिडर कीजिए हालाँकि पिछले एक साल की बात करते तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया हुआ बाकी सभी फार्मा स्टॉक बढ़ रहे थे तभी अबाउट इंडिया जैसे स्टॉक कम हो रहे थे गिर रहे थे तो ऐसी गिरावट का हमें लाभ उठाना चाहिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा काफ़ी ज़्यादा मेहनत वगैरह लगती है ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए अगर आप एक लाइक करते हो तो हमको आइडिया लगता है कि आपको किस तरह के वीडियोज़ देखना ज़्यादा पसंद है अगला जो स्टॉक है शहर का नाम है डिविज लैबोरेटरी और डिविज़ लैब उनका काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक है उन्होंने इस स्टॉक को अपने खुद के पोर्टफोलियो में भी शामिल किया हुआ है और क्लाइंट के पोर्टफोलियो में भी शामिल किया हुआ है लैप की बात करते देखिए फिफ्टी टू वीक हाई 52 वीक लो मतलब कि से जो है है अभी इस तो गिर रहा है, अच्छी बात है लेकिन 52 वीक से ज्यादा दूर गया नहीं है तो इसका टेक्निकल चार्ट हम देख ही लेते हैं ओके तो यहां पर जो है एक टॉप बन चुका है इसका अड़तीस के आसपास इसका टॉप है मैं आपको दिखा देता हूं देखिए ठीक है और टॉप से अभी कुछ ज़्यादा गिरावट तो नहीं हुई है फिर भी इसका जो सपोर्ट का एरिया है पैंतीस सौ के आसपास है और स्टॉक का प्राइस भी वहाँ पर ही चल रहा है तो अवश्य आप ख़रीदारी कर सकते हो वैसे तो दोस्तों इस स्टॉक को मैंने आप देख सकते हैं अठारह के आसपास रिकमेंड किया हुआ था तो उस समय पर भी आपने खरीदा हुआ होता चाहे दो के आसपास भी ख़रीदा हुआ होता तो अभी तक आपको करीब करीब फिफ्टी परसेंटेज के आसपास तो प्रॉफिट हो गया होता चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ता है लेकिन अभी तक दोस्तों आपने हमारे लिंक के द्वारा अपस्टॉक्स में अपना फ्री में डिमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो अवश्य खुलवा लीजिए नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अभी दोस्तों आप हमारे लिंक के द्वारा खुलवा कर पॉइंट का जो प्राइवेट वाला टेलीग्राम चैनल है उसमें जुड़ सकते हो और वहाँ पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक टिप्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे साथ ही में दोस्तों वहाँ पर मैं समय समय पर अच्छी वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड करता हूँ तो एक बार अवश्य कंसिडर कीजिएगा फिलहाल जो अगला स्टॉक है वो देख लेते हैं डिविज लैब के बाद में अलकाइल अमायंस काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक है फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्टॉक है मैंने भी आपको बार बार रेकमेंड किया हुआ है आपके पोर्टफोलियो में अलकाइल अमाइंस भी होना चाहिए इसके प्राइस की बात करते हैं तो करीब पाँच के ऊपर का स्टॉक है लेकिन मैंने जैसे पहले भी आपको बताया आप एक या दो क्वालिटी वाले स्टॉक पकड़िए उसके मुकाबले दस पंद्रह कचरे वाले स्टॉक पकड़ेंगे तो ज़्यादातर होगा यह कि जो दो क्वालिटी स्टॉक्स हैं चाहे क्वान्टिटी एक ही क्यों ना हो आपको परसेंटेज में रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा और शेयर बाजार में परसेंटेज में रिटर्न मिलता है ना कि शेयर के प्राइस के अनुसार तो चाहे वो दस का स्टॉक हो चाहे वो दस का स्टॉक क्यों ना हो तो के बाद में जो अगला स्टॉक स्टॉक है ये नया है है नया जिस पर उनकी नजर आ चुकी दो लिस्टेड कंपनियां मैंने भी गलती से वही स्टॉक का चार्ट खोल दिया था लुमेक्स इंडस्ट्रीज का टेक्निकल चार्ट हमारे सामने है। और यहां पर तो ये इसके लिए काफी ज्यादा रेजिस्टेंस वाला है साफ सुथरा हम देख सकते हैं तो जब भी कभी स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तब इसमें फेज ब्रेकआउट हो जाएगा और स्टॉक यहां से करीब अठारह सो पचास का पहला टारगेट बनेगा उसके बाद में बाईस सौ मतलब की बाईस सौ का दूसरा टारगेट बनेगा और अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है मतलब कि अगले 5 सालों तक इसको आप होल्ड कर सकते हैं तो फिर तो दोस्तों 1550 के बगल में आप एक और एड कर देते हैं जीरो को मतलब कि 15000 का भी इसका टारगेट बन सकता है लेकिन कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट है रिस्क तो रहेगा ही ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज के बाद में जो अगला स्टॉक है सुप्राजित इंजीनियरिंग और ये स्टॉक भी नया नया उनको पसंद आ रहा है 30% जितना चल चुका है पिछले एक महीने में तो इसमें तो दोस्तों अभी फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अच्छा चल चुका है थोड़ा बहुत इसका इसमें करेक्शन आने दीजिए ढाई सौ रुपये के आसपास मिलेगा तो अच्छी बात हो जाएगी फटाफट इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं क्योंकि हमने ज़्यादातर इसका टेक्निकल चार्ट नहीं देखा है तो देखिए क्लियर कट तीन लगातार कैंडल बुलिस है बहुत बड़ी बड़ी कैंडल है और यहाँ पर मैंने आगे डिस्कस किया हुआ था देखिए ह्यूज वॉल्यूम आफ्टर सो मैनी ईयर्स तो जो इतना बड़ा ज्यादा वॉल्यूम हमको दिख रहा था बहुत सालों के बाद में तो साफ मतलब था कि बड़े लोग अपनी एंट्री बना रहे हैं और बड़े लोगों ने एंट्री बनाकर अभी तक कितना प्रॉफिट कमा लिया है दो गुना तो यह स्टॉक ऑलमोस्ट हो चुका है जबकि मैंने आपको दिया हुआ था एक के आसपास तो ऐसे ही स्टॉक दोस्तों मैं आपको देता हूँ प्राइवेट वाले टेलीग्राम चैनल पर भी तो फटाफट अपस्टॉक्स में अपना डिमिट अकाउंट खुलवा लीजिएगा और अभी तो दोस्तों आप जो है मल्टीबैगर्स पॉइंट का मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइंट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और हमको एटलीस्ट एक ट्राई दे ही सकते हो अगर आपको ऐसे ही बढ़िया वाले स्टॉक्स चाहिए तो अवश्य एक बार ट्राई करिएगा फिलहाल इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं सुप्राजीट इंजीनियरिंग के बाद में जो अगला स्टॉक है स्टर्लिंग टूल्स ये स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा उनको फेवरेट अभी लग रहा है और ये स्टॉक भी अभी नया नया आ, उन्होंने चुना हुआ है स्टर्लिंग टूल्स की बात करते हैं तो कंपनी कौन से बिजनेस में है तो यहां पर हम पढ़ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हाई टेंसाइल कोल्ड फॉर्ज फाशनर मतलब कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और 52 टू वीक हाई के आसपास ही चल रहा है डिविडेंड भी देता है करीब एक परसेंटेज के आसपास तो इसका भी टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं स्टलिंग टुल्स की बात करते तो ये जो स्टॉक है अभी एक रेंज में बंदा हुआ है कह सकते हैं ऊपर में दो सौ नीचे में अच्छा सपोर्ट है 172 तो इस रेंज में आप एक्यूमलेट करिए जितना गिरता है अगर उतना भी आप खरीद पाएंगे तो अच्छा हो जाएगा क्योंकि स्टॉक ने आ, अगर बात करते हैं तो एक बार हाई लगाया हुआ था 450 का तो हम फाइनल टारगेट वो भी पकड़ते हैं तो वो ईजिली वो टारगेट अचीव कर देगा अगर आ, इसने दो सौ का लेवल क्रॉस कर दिया तो वहाँ जाने के चांसेस है और अच्छा प्रॉफिट ये दे सकता है फिलहाल जो अगला स्टॉक है आइसर मोटर्स जिसके बारे में मुझे बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है बहुत ही अच्छा स्टॉक है गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं पिछले कुछ महीनों में अच्छा गिरा भी है पिछले कुछ दिनों में माफ़ कीजिएगा तो आइसर मोटर्स अवश्य खरीदारी कर सकते हैं उसके बाद में मारुति सुजुकी मारुति सुजुकी भी सुजुक की भी वही कहानी है अवश्य खरीदारी कीजिए अपने पोर्टफोलियो में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स तो रखने ही चाहिए जी एम एम फॉर्डलर भी उन्हीं में से एक है भले चाहे आपको 4,310 हजार का स्टॉक का प्राइस दिखे लेकिन ऐसे स्टॉक को हमें अवश्य अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए इंडस्ट्रियल मशीनरी बन, वगैरह बनाने का काम करती है अवश्य आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो उसके बाद में एस्ट्रल पॉलीटेक्निक यह स्टॉक भी अभी पिछले 6-8 महीनों से वो काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हो चुका है यह स्टॉक भी आप देखिए दो हज़ार के आसपास का स्टॉक है और यह आप चार्ट देखोगे तो चार्ट में ही आपको समझ में आ जाएगा कि लॉकडाउन के बाद में कोरोना के बाद में इसने अच्छी तेज़ी पकड़ी हुई है और पिछले एक महीने में ट्वेंटी के आसपास अप पिछले एक साल में सत्तर के आसपास इसने रिटर्न दिया हुआ है नो no डाउट इसका जो प्राइज अर्निंग है वो करीब एक सौ तेईस के आसपास है जो कि स्टॉक का कोई भी स्टॉक का प्राइस इतना ज़्यादा हाई प्राइज अर्निंग इंडिया में तो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा फिर भी इसका टेक्निकल चार्ट हम देख लेते हैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना है तो शॉर्ट एंड स्वीट मैं आपको बता दूंगा तो देखिए बहुत अच्छा चल चुका है इस स्टॉक को मैंने आपके साथ में आ, 900 सौ के आसपास शेयर किया हुआ था आपने 950 पर भी बाय किया हुआ होता तो अभी तक आपको दो गुना रिटर्न ऑलमोस्ट मिल चुका होता तो ऐसे ही स्टॉक बढ़िया वाले में आपको रिकमेंड भी करता हूँ प्राइवेट वाले ग्रुप में भी और यूट्यूब चैनल पर भी तो चैनल को तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा अभी इसमें फ्रेश खरीदारी मत कीजिएगा सत्रह के आसपास मिलता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं एस्टल पॉली के बाद में जो अगला स्टॉक है बर्जर पेंट नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए एटलीस्ट एक पेंट स्टॉक तो होना ही चाहिए चाहे वो बर्जर पेंट हो कानसाइन एरोक हो चाहे फिर वो एशियन पेंट्स हो और अभी हाल फिलहाल में आया इंडिगो पेंट्स वो भी हो सकता है तो एशियन पेंट्स भी उनका काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक है और उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक वो लगातार रेकमेंड करते हैं एच बैंक को भी वो लगातार अपने पोर्टफोलियो में रखते ही है एयू स्मॉल फिनेंस बैंक को पिछले कुछ महीनों से वो रेकमेंड करते आ रहे हैं और उसने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ है उसके बाद में रिलैक्स ऑफवेयर बहुत ही अच्छा स्टॉक है मैंने भी आपके साथ में कई बार डिस्कस किया हुआ है और इसने भी हमको मल्टी रिटर्न किया हुआ है डॉक्टर हाल हाल तो बस दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करेंगे करता हूं वीडियो आपको, कर आपको मल्टीवेस के प्राइवेट वाले ग्रुप में एंट्री मिल जाए और साथ ही में हमारी चैनल के मेंबर्स भी बन जाइएगा टिकयर बाइक और किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य ले everyone welcome you all to the indian investor youtube channel where you learn stock market in the real friends today we are going to talk about electric vehicles now electric vehicles have a very great future you all know how the world is changing so fast and every country is looking for clean energy so electric vehicle is the future and in today's video am going to share with you top eight companies from that sectors from that industry of electric vehicle in india which i believe can be a you know, very good bet for the future so which are these stocks and why do I, i think you know they can be best picked from that industry which is electric vehicle that we will do the analysis in today's video so let's start and many reports uh, you know claim that electric vehicle sector can grow from anywhere between 21 to 30% each year through 2030. US and China are currently the front runners in the EV space, but experts claim that India could potentially become the world's largest EV market. So that's a very, you know, great point. So let's now look at the stocks. The first stock, uh, which I believe can be a very good pick from the electric vehicle sector. Now, the name of the company is Tata Motors Limited. Well, why have I selected it? well look at it now this is the tata uh nexon electric vehicle tata motors i believe is like the best bet on the electric vehicle segment in india and this company in you know, rata motors is actively working on switching to a dedicated electric vehicle platform the car maker believes this will give it a crucial advantage when it comes to space lowering costs and optimizing system currently the most committed player in like in the indian ev space tata motors has already come out with its first EV electric vehicle targeted at private car buyers. Now the Tata and Nexon EV is the Indian car market's first sub rupees 15 lakh electric car with a practical ARRI certified range of 312 you kilometer know, So electric vehicle Tata is at the first and it has the first mover advantage. and as the cost of batteries go below 150 or 140 USD per you know, kilowatt hour and once electric cars start going mainstream Tata is likely to move to a dedicated EV platform the advantages of this are many for the company now in creating its own dedicated EV platform Tata is also sure to leverage Its newly acquired platform engineering skills using lessons learned on the alfa architecture will be essential in keeping the cost down now and then what should drive down cost further is that the tata group is also in the process of getting into battery and even cell manufacture with sister complete tata chemicals the latter is looking at replacing rare and expensive materials that go into the battery and motor with more affordable locally sourced one. Now one thing's for sure Tata Motors currently is in the lead in this country that is India when it comes to affordable electric vehicles and it seems to determine uh, to hold on to it. So now let's look at the chart well but if you look at the chart of Tata Motors well if you remember i had uh, made a video about electric stocks and uh, first time i talked about this company was when it was trading near 175 from there it has actually i believe you know it can i think it has doubled from there but electric sector electric vehicle is still you know just at the starting phase uh, if it is successful of course this stock can go a lot higher from here and it can be a great pick for the future so This is the first stock tata motors a very good company uh, i believe if you have a long term view of course electric vehicle will replace the petrol diesel cars so this company can benefit a lot from here uh, i believe the best price to enter now would be near 300 rupees and hold it for long term uh, buy in every correction uh, it can generate some great profit for you now the second stock uh, which i have selected now this company The name is Mahindra and Mahindra limited Now talking about this company Mahindra also has launched some electric vehicles and Mahindra and Mahindra today has tied up with Korea based battery manufacturer LG Chem for development of a unique cell exclusively for India. LG Chem will develop a unique cell exclusively for the country for India application and will also supply lithium ion cell based on NMC chemistry with high energy density. So, uh, MNM uh, said these cells will be deployed in the Mahindra and Song Yang you know, range of electric vehicle. LG Chem will also design the lithium-ion battery modules for Mahindra Electric, which in turn will create battery packs for the Mahindra group and other consumers. So Mahindra Electric Mobility Limited, the electric vehicle arm of this company Mahindra in Mahindra, is in talks with at least five to six global vehicle manufacturer for supply of components and integrated powertrain. as it looks to sharpen focus on the EV component business. Now, Mahindra Electric, which achieved EBITDA break-even in Fi20 for the first time in a decade, you know, expects its EV component business to help it achieve scale and profitability in the near to mid-term. The company is looking to supply EV components both to domestic as well as foreign manufacturers including M&M's strategic partner Ford Motor Company and subsidiary Sanyong Motor Company SYMC. Now the company had sold 14,500 EVs across three wheelers and cars in Fi20. M&M has invested close to 1,700 crore in its EV business so far, and an additional 500 crore is earmarked for an upcoming research and development center in Bengaluru. Now if you look at the chart, the stock is currently trading near 800 rupees. I believe you know the current price can be looked at for you know entry on a long term view and if the electric market uh, is to be looked at if you are interested in that so this company is one of the best pick in from that you know industry so you can buy at the current price you can buy at corrections i believe uh, hold for 10 years once the electric vehicle replaces petrol companies uh, petrol vehicles you will see a lot of gain in this in stocks so the third company which i have selected Now this is Tata Chemical Limited, now another Tata company. Now this, you know, to enhance the specialty market, uh, product market, Tata Chemicals will soon be entering the lithium-ion battery business where the company plans to build an integrated business which includes cell manufacturing, battery recycling and battery production. Now currently, it has technology tie-ups and R&D partnership in the lithium battery and the battery recycling business. For this, the company has already signed agreements with various CSIR, ECRI, CAREQD, c -E CMED to strengthen a lithium-based energy storage solution strategy. The work has already been commenced. Moreover, the government is also pushing and encouraging electric vehicles as a priority. The company is already in talks with a couple of automakers and the expected supply from the same is about three years from now. Thus, the company has pulled up its stocks to fit into the future. e-mobility now if you look at the returns of this company it has uh, given fantastic returns in the last few months uh, in last one year it is up 86% last one month 17% also it's a dividend paying company and if you look at the chart uh, the stock is currently trading near 600 rupees I believe the current price is also attractive if you have a long-term view and the stock can go a long way from here So this is the stock which I believe uh, one of the very good companies from the electric vehicle industry which you should be you know doing your research on. Now let's look at the fourth company. The fourth stock is another Tata company. Now this is Tata Power Company Limited. Well Tata Power, Tata Motors and Tata Chemicals have come together to give a push to the electric vehicle segment. In some ways this makes the Tata's push into EV a differentiated play. when stacked up against competition from charging to the end-user, buying experience, startup group companies come into play. Now, the opportunity is a no-brainer with governments incentivizing automakers with subsidies and driving policies such as banning the sale of internal combustion engine power to wheelers and three-wheelers in highly polluted cities, in scrapping old vehicles, scrapage policy and enforcing engine emission norms. To give a film talk for you know electric vehicle adoption. So Tata Power will bring know-how and domain knowledge for all formats such as home, public and fleet charging. Similarly uh, just we analyze Tata Chemicals and auto AutoCombinants will provide the battery technology, localization, powertrain system respectively. Now why to buy this company? What is uh, special about Tata Power? Well that is the charging points. Now the charging infrastructure side Tata Power will take up the ownership from installing charging station to supplying power. Now, uh, CEO and MD of Tata Power Mr. Praveer Sinaa's statement is we have the know-how for all charging format for home, public and fleet. Additionally, we will have stations in 650 locations in a year's time. So that's a very good positive sign. Now, the company will install charging points in household as well as commercial location. It is technically also in a good in a bullish range. Now with a growth in net profit of 91%, the company declared very positive result in the September quarter. Promoter holding has also increased. So total power can be a good bet for the future from the electric vehicle segment. Now if you look at the chart, and the stock is trading near 91 below 100 rupees stock it is. And this is another stock which I believe can be a good bet for the future. Now let's look at the fifth company. Now, the fifth stock is Greaves Cotton Limited. Now Greaves Cotton, if you talk about this firm. Now, in order to de-risk the current business and plan for future growth and sustainability, the company is focusing on transforming itself into fuel agnostic player and providing one-stop shop for either EV buyer. Now, with the new product range of high-speed electric vehicles at uh, MPM holds 72.1% and 2 into growth in CNG engines for three -wheel, uh, wheeler, it is transforming into a formidable B2C player in last mile mobility. it will contribute the incremental revenue growth and boost the share of non auto segment currently it sells two wheeler mpe vehicles and three wheeler e rickshaw from about 120 retail outlets integrating all 300 plus retail outlet outlets to sell the entire range of products including mpe with fame 2 backing e you know e vehicles mpe's position is strengthened in the slow speed segment in addition the company is producing 1800 Ampere electric bikes as of now and plans to ramp it up to 5000 units per month during this fiscal, adding to 1000E rickshaw sales mark in India. Now With this, the company paved way for a strong foundation for promoting clean shared mobility in the last mile transportation segment which may provide much needed growth uptick and help margins to inch up from the current level. If electric mobility is the future then this stock can be a great pick. Now let's look at the price of the stock. it has of course uh gone up a lot in the last few days so wait for some little bit of you know correction 100 rupees would be a great pick to great price to enter in this stock if there is correction you can buy near 90 rupees and in the next few years of course the stock i believe can be a very good in your know, future bet in the electric segment now the six stock which are selected the name is hero motor Corp. now hero also is in the electric vehicle it is entering the electric vehicle segment Now, Hero Motorcoup has made a ceaseable strategic investment in the electric two-wheeler manufacturer Ether Energy. Based out of Bengaluru being the electric scooter startup, Ether Energy would expand into newer market and it has already launched a range of path pathbreaking and innovative electric scooters. Going forward, it would expand its reach to about 50 cities across the country in five years and also worldwide. In 2018, it opened its uh, flagship product Ether 450 for pre-orders in Bengaluru and deliver the same during September. Now it is targeting Chennai and will eventually take it up to 30 cities by the end of Fi23. Now moreover, a new manufacturing facility is expected to be set up to produce 1 billion vehicles a year. Not only this, it is looking to set up 6500 fast charging points being the need of the hour over the next you know five years. Thus, the other plans would give a first-mover advantage and indirectly benefit Hero. Now, if you look at the chart, it is of course a very good company. Now Hero is currently trading at 3380 I believe the price of 3100 would be the best to enter so wait for some correction and I believe if you are to enter this stock 3100 would be a very good price to enter from there and uh, in the next few years you can you know I believe this stock can generate some very good profit now the seventh stock which I have selected the name is Exide industry now excite uh, the application of advanced carbon is in the making of anodes for lithium battery which is likely To witness exponential growth given the rising demand from portable electric equipment, electric vehicles and energy storage system, Exide industry and Sydney-based e are setting up a new lithium-ion battery manufacturing plant in East India named Ultra Battery. Exide industry, India's largest manufacturer of batteries and early clients announced the launch of a new joint venture to build lithium-ion batteries and energy storage solution to power the growth of India's electric vehicle market. Now it also has low debt to equity ratio, it is technically bullish, it has attractive valuation, also it has high institutional holding. So the stock is trading near 200 rupees I believe uh, you can buy the current price as well and it can uh, be a good pick for the future in the electric mobility segment. Now the last stock which I have selected uh, the name is Amar Raja battery. Now, Amar Raja is just like excited now Hyderabad based company Amar Raja is ready to enter electric car battery space. The company is aiming to be a thousand crore entity in the next 2-3 years as the company clocks a solid double-digit growth. The company is registering a CAGR of around 14-15% to 15 of its revenue over the past 5 years and it is India's second biggest traditional battery maker by value. It will build a lithium-ion assembly plant as it seeks to grab a slice of the market for electric vehicle power packs that are set to grow up to $300 billion by 2030. now, The stock is trading near 877 uh, i believe 800 would be the best price to enter and from there of course the stock uh, can generate some great profit so we talked about eight stocks all from the electric mobility segment if electric stock electric vehicle is the future these stocks will become multiple i hope you liked my analysis see you again soon with another very exciting video till then goodbye take a happy trading happy new চ্যানেলপুর বাঁচে হ্যাঁ ট্রাইডেন্ট শেয়ার বারে দেখিয়ে বাঁধ করু প্রাইসিনীতি তো চোদা রুপে আসপা দেখ প্রাইসকা হই ফিল চোদাকে আসপা দেখ মহিনে পহলে দেখে তো চোদা রুপে আসপা দেখা তো কে সক মহিনে অন্দর আমার কুড়ি খাশ মোভমেন্ট দেখাপ থা বহু উপর যাওয়া দিখা দি কুচ নিচে গিরতা कह सकते हैं तो জিগজ্যাক में कुछ সকেন তো ফিলা हमें মূমেন্ট के अंदर, अंदर नहीं देखने मिल रहा है दिन का चार्ट पैटर्न उठाकर देखेंगे तो भी आपको ये स्टॉक्स न्यूट्रल ही दिखाई दे रहा है इसी तरह के से कर देखें एक महीने का चार्ट पैटर्न तो देखते हैं कि पैंतालीस केस पास हुआ दिखाई दिया नीचे तेरह वापस से तेजी का मोमेंटम बना और उसी के ऊपर क्यों नहीं जाता हुआ दिख रहा है जबकि कंपनी के अंदर हम लोगों को मजबूती दिखाई दे रही है फंडामेंटल हम लोगों को स्टॉक दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को जो है ऊपर के लेवल नहीं दिखाई दे रहे दोस्तों चाल को समझने की कोशिश कीजिएगा बाजार के तीन बड़े प्रमोटर्स एफआईएस डीआईस यही जो है सबसे बड़ा गेम प्ले करते हैं क्योंकि इनकी ही इसके चल रही थी, तो को रोका गया काफी दिनों तक ताकि क्या है छोटे चो, चो, मोटे निवेशक होते हैं वे झुंझलाकर अपनी क्वान्टिटी हल्की करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ लोग जो है निवेश करना पसंद नहीं करते हैं और एक दिन अचानक से ऐसा मूवमेंट आएगा कि स्टॉक्स को ऊपर ले जाकर खड़ा कर दिया जाएगा तब काफी सारे निवेशक ये सोचते रहेंगे कि चौदह से लेकर और यह स्टॉक्स हम लोगों को इक्कीस रुपए के आसपास तक जाता हुआ दिख रहा है तो मल्टीपे रिटर्न तो बन गए बट हम लोगों की नहीं क्योंकि हमने तो इसके अंदर निवेश ही नहीं किया है तो फिलहाल में जो है यही सब कुछ जो है हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है क्योंकि हो सकता है कि इसके पीछे कुछ जो है बहुत बड़ी चाल हम लोगों को दिखाई दे रही हो तो यह चीज़ थोड़ी सी आपको ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए क्योंकि 6 महीने के जो चार्ट पैटन हमें दिखाई दे रहे हैं बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं नीचे लगभग छः के आसपास आपको दिखाई दे रहा था तो कहने का मतलब ये कि नीचे के लेवल से हम लोगों का पैसा भी दोगुना कर दिया है तो अभी तो ये भी पता नहीं है कि कितना दुगुना तीन गुना चार गुना उसके अंदर होने वाला है बट पैसा किसका प्रोमोटर्स का होगा या फिर डी का होगा या फिर एफ का होगा किसका होगा अगर किसी आम निवेशक का हुआ तो बहुत बड़ी जीत कही जाएगी स्टॉक मार्केट के अंदर क्योंकि ये चाहते हैं ये तीनों ही चाहते हैं कि जो छोटा निवेशक है वो ये पैसे ना कमाए और सिर्फ हम ही जो है इसके अंदर पैसा कमाए दूसरी बात सबसे बड़ी जो है निकल के आ रही है आपने अगर कभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे होंगे उसके अंदर आप देखते हैं कि प्रोमोटर्स के इस इदारे देखने को मिल रही है सिक्सटी के आसपास देखने को मिल रही है प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है लगभग 65% फाइव के आसपास और आप देखते हैं कि डी की हिस्सेदारी भी आपको देखने को मिल रही है कुछ भी मान के चल सकते हैं इसी तरीके से एफ़ की हिस्सेदारी भी आपको देखने को मिल रही है आप न्यूज़ के अंदर जो है एक चीज़ और देखते होंगे कि आज एफ़ आई ने कितना माल उठाया आज एफ़ ने एक हज़ार करोड़ रुपये जो है कैश में उठाया तो एक करोड़ रुपये का जो है उन्होंने माल उठाया तो माल उठाया किस चीज़ में लॉन्ग टर्म के अंदर ना तो दोस्तों मैं आपसे इसलिए ही कहता हूँ कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए अब काफ़ी सारे निवेशक इसके अंदर जो है इंट्राडे भी नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा होगा स्टॉक्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कुछ पता ही नहीं है और तो जो लोग लॉन्ग टर्म के अंदर माल उठाकर बैठे हुए हैं वे खरीदारी करते हुए जा रहे हैं स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल बराबर मात्रा में जो है क्वान्टिटी उठा रहे तो कहीं ना कहीं जीत उन्हीं की होने वाली है उन्हीं को अच्छा खासा पैसा जो है इसके अंदर देखने को मिलने वाला है दूसरी सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है आप जब बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट्स के अंदर अपना पैसा डालते हैं तो सोचते होंगे कि भाई साल भर के अंदर मुझे लगभग ढाई परसेंट तीन परसेंट के आसपास जो इंटरेस्ट मिलेगा तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ स्टॉक्स के अंदर क्यों नहीं सोचनी चाहिए बिल्कुल सोचनी चाहिए जब आप म्यूचुअल फंडस के अंदर जो है माल डालते हैं तब आप कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि मुझे जो है इतने परसेंट का जो रिटर्न है वो एकदम से मिल जाए आप लॉन्ग लास्टिक जो है उसके बारे में जो है सोचना पसंद करते हैं सोचते हैं कि एक साल में दो साल है मुझे लगभग बीस तीस के आसपास रिटर्न मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा तो इसी तरीके से आप किसी स्टॉक्स के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं क्योंकि चौदह रुपये के आसपास ये स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहा है आप ये कि नहीं सोचते हैं कि तीन साल तक मुझे जो है निवेश करना है और मुझे यहां से जो है 25 से तीस परसेंट का रिटर्न लेनेटली देखने को मिलेंगे ये चीज़ मिलेगी एक तरफा रख देनी चाहिए कि किस तरीके की के आपको सिर्फ कंपनी के बारे में जानना है कि के कितनी मजबूती दिखाई दे रही है निवेश करने से पहले आपको दो तीन चीजें फॉलो करनी है सिर्फ कंपनी के बारे में जानना है फंडामेंटल्स किस तरीके के है? चार्ट पैटर्न किस तरीके के बनते हुए नजर आने हैं कुछ उल्टी सीधी न्यूज तो हमें कंपनी के अंदर नहीं दिखाई दे रही अब देखिए अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो एक साल के दौरान भी हमें अच्छा खासा मूव जो है इसके अंदर देखने को मिले हैं नीचे की बात कर लेते हैं कोरोना वायरस का टाइम था गिरावट देखने को मिलती है तीन के आसपास ये आपको जाता हुआ दिखाई दिया था नीचे के लेवल से रिकवरी हो चुकी है कई गुना पैसा इसके भी हम लोगों का बन चुका है अब अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न उठाकर देखेंगे तो स्टार्टिंग में लगभग 50 पैसे के आसपास हुआ करता था दो के आसपास तब से लेकर अब तक किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम लोगों का इतना गुना पैसा जो है हो सकेगा या नहीं तो फिलहाल में क्या है कि जो लोग लॉन्ग टर्म में थे तो लॉन्ग टर्म के अंदर जीत उन्हीं को हुई और अच्छा खासा मूवमेंट जो है हमें स्टॉक्स के अंदर मिला और अच्छा खासा जो है पैसा अब तक हम लोगों का बनता हुआ नजर आ रहा है तो अगर काफी दिनों तक स्टॉक्स रोका गया है कुछ ना कुछ तो इसके अंदर हम लोगों को झालमेल जो है दिखाई दे रहा फिलहाल में अगर क्वार्टरली नतीजों पर गौर करने की कोशिश करेंगे तो पिछले क्वार्टर से हम लोगों को दमदार नतीजे इसके अंदर देखने को मिले हैं सेप्टेंबर दो के अंदर जहां नेट सेल्स अगर बात करें तो ग्यारह करोड़ रुपए के आसपास हुआ करती थी वो हम लोगों को बढ़ती हुई कितनी नजर आ रही है लगभग तेरह करोड़ तक पहुंचती हुई नजर आ रही है ऐसा नहीं है कि आपको ये इसी क्वार्टर में बढ़ती हुई नजर आई है पिछले क्वार्टर में हम लोगों को जो है प्रोग्रेस देखने को मिली कह सकते हैं कि पिछले क्वार्टर से यानी कि तीन क्वार्टर हम लोग को मजबूत जो है दिखाई दे रहे इसी तरीके से कर बात करें जो है नेट प्रॉफिट की, की, ने की आसपास पहुंच चुका है और अगर टोटल इनकम की पहले वाले क्वार्टर की सेप्टेंबर दो चौदह करोड़ के कर, आसपास देखने को मिल रही थी अभी की बात करते हैं तो लगभग तेरह करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रही तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को गजब का मोमेंटम देखने को मिला है तो नो no डाउट अभी फिलहाल स्टॉक्स के अंदर अगर आपको रुकावट जो है दिख रही है तो फिलहाल में आपको जो है घबराना नहीं चाहिए वेट एंड वॉच करना चाहिए फिलहाल में अगर year year आप देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको कंपनी के अंदर दिखाई दे जैसे कि अगर मैं बात करूँ सेल्स की तो सेल्स के अंदर हम लोगों को जो है गिरावट देखने को मिली थी पिछले साल के मुकाबले जो कि 5,248 करोड़ रुपये के आसपास निकल के आ रही थी और वो हो गई लगभग 4,727 करोड़ रुपये के आसपास इसी तरीके से टोटल इनकम के अंदर भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिली पाँच करोड़ के मुकाबले चार करोड़ के आसपास पहुँचते हुए नजर आए अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है करोड़ के मुकाबले तीन करोड़ केस पास बट दोस्तों बात यह है कि गिरावट तो हम लोगों को ईयर बाई ईयर देखने को मिली है बट थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो 2016 के अंदर 3665 करोड़ उसके बाद 4600 करोड़ 4500 करोड़ और वापस से देखते हैं तो 5200 करोड़ तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ओवरऑल चार्ट मोमेंटम देखेंगे ना तो आपको ये चार्ट मोमेंटम इस तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो अगर एक दो साल में या फिर एक दो क्वार्टर में अगर आपको डिसअॉइटमेंट देखने को मिलती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है वापस से प्रोग्रेस जो है हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी इसी तरीके से आपको जो है टोटल इनकम के अंदर प्रोग्रेस देखने को मिल क्योंकि हो सकता है कि स्टेबिलिटी आपको स्टॉक्स के अंदर बट लॉन्ग लास्टिंग के बारे में सोचेंगे कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी मोड पर जो है अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी के अंदर देखने को जरूर मिलेगा इसी तरीके से बात करें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर क्या क्या कुछ चेंज हमें देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सो so, सेवेंटी के आसपास जो है हम लोगों को होल्डिंग देखने को मिल रही है प्रोमोटर्स की तो प्रोमोटर्स की काफ़ी हिस्सेदारी इसके अंदर बनती हुई नजर आ रही अब अगर बात करें एफ आई की तो लगभग वन के आसपास देखने को मिल रही है डी की हिसारे की बात करते हैं तो पॉइंट के आसपास देखने को मिल रही है पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो 22% के आस देखने को मिल रही है या की बात करते हैं तो वन के आसपास देखने को मिल रही है अब आपने खेल देखा और क्वार्टरली नतीजे हम लोगों के सामने थे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें किस तरीके के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग की जो पिछले क्वार्टर में लगभग 71.84% के आसपास थी बढ़कर कितनी हो गई लगभग 73.02% के आसपास तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कह सकते हैं कि अभी फिलहाल मजबूती हमें दिखाई दे रही है अब देखे तो एफ किस तरीके का एक्शन हमें दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से तो पिछले क्वार्टर में जो कि हुआ करते थे मात्र आपको वन के आसपास इस समय हो चुके हैं वन के आसपास तो हम लोगों को इनके अंदर भी जो है प्रोग्रेस देखने और अगर अभी की बात करें तो पॉइंट के आसपास होल्डिंग बनती हुई नजर आ रही है इसी तरीके से अगर बात करें आम निवेशकों की तो आम निवेशकों की तरफ से माल निकाला गया है पच्चीस परसेंट से ज्यादा की होल्डिंग थी अभी फिलहाल में आपको दिखाई दे रही लगभग बाईस के आसपास तो घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जिस तरीके से हम लोगों को अभी तक चेंजेस देखने को मिले लॉन्ग टर्म के अंदर काफी कुछ धमाल इस कंपनी के अंदर बनने वाला है फिलहाल में जो अवाह बाजार के अंदर चल रही है कि स्टॉक्स नीचे चला जाएगा ऊपर चला जाएगा यहाँ चला जाएगा वहाँ चला जाएगा तो इन अफवाहों पर आप ना ध्यान दें आपको सिर्फ जो है इसी चीज़ पर फोकस करना है कि कंपनी के बिजनेसिस कैसे हैं इसके अंदर मोमेंटम अब तक कैसा देखने को मिला है आगे किस तरीके से हम लोगों को इसके अंदर प्रोग्रेस देखने को मिल रही है तो एक दिन जीत जो है आप ही की होने वाली है दोस्तों अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो फिलहाल आप स्टॉक्स के अंदर एक ऑफर चल रहा है फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं किसी भी तरीके का कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपको कंपनी को नहीं देना है वैसे भी दोस्तों काफ़ी सारे आई पी आते जाते रहते हैं तो आप अगर अलग अलग अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है ज़्यादा आपकी आप आई के अंदर अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो, तो कहने का मतलब ये है कि फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है तो गुड अपॉर्चुनिटी कही जा सकती है और वैसे भी लॉन्ग टर्म के अंदर यानी कि डिलीवरी में ये कंपनी आपसे किसी भी तरीके का कोई ब्रोकरेज चार्ज वगैरह नहीं वसूलती है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है वहां से जाकर आप सीधे डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों करिए जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके कर रख लेना ताकि नई वीडियो के नोटिशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके थैंक यू सो मच कैसे हो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप के चैनल के ऊपर दोस्तों अभी तक आप लोग हमारे साथ व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम में नहीं जुड़े हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिलेगा आपको उसके ऊपर क्लिक करते ही आप हमारे साथ दोनों जगह पर जुड़ जाओगे ऑलरेडी आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो फिर से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर किसी को एंजल ब्रोकिंग के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है टोटली फ्री है दोस्तों और डिलीवरी का ब्रोकरेज भी टोटली फ्री है सो किसी को भी ओपन करवाना हो तो करवा सकता है सो पंजाब नेशनल बैंक में जिस तरह से चार्ट के स्ट्रक्चर बने हुए हैं मैं ऐसा बता रहा हूं कि ये स्टॉक्स अभी भी बॉटम में ही हमें मिल रहा है एकदम बॉटम में ये स्टॉक्स मिल रहा है बहुत ज्यादा लोअर लेवल से हमें रिकवरी नहीं देखने को मिली है ये स्टॉक्स एकदम बॉटम लेवल्स में ही हमें अभी मिल रहा है सो रिवर्सल का साइन थोड़ा दिखाई दे रहा है थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे और स्ट्रक्चर देखते हैं तो लेवल्स काफी अच्छे बने हुए हैं और यहाँ पर मैं क्लोजिंग की बात करता हूँ तो इस वीक में क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया यहाँ पर दिखाई दे रहा है higher level stocks definitely दिखा सकता है और मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ based on a higher time frame जितना खराबी Punjab National Bank के अंदर होना था जितना खराब time इसने बिताया है वो अब हो गया है अब उससे ज़्यादा खराब time नहीं आ सकता इस stock के लिए इस stocks में every decline is a buying opportunity guys Punjab National Bank के अंदर मैं जिस तरह से चार्ट देख रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कोई भी डाउनफॉल हमें दिखाई देता है तो वो हमारे लिए बाइंग ऑपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है जो भी लेवल्स बता रहा हूँ एग्जैक्टली वही लेवल्स पे आपको काम करना है 40, 40 से लेके फोर्टी पॉइंट फाइव से लेकर थर्टी नाइन से लेकर थर्टी की रेंज में अगर स्टॉक्स दिखाई देता है तो इसके अंदर आप लॉन्ग पोजिशन बनाइए विथ स्टॉपलॉस ऑफ थर्टी एट रुपीज ठीक है so, सो इतना रिस्क किसी को भी लेना हो इस स्टॉक के अंदर तो बेचिजक आप ले सकते हो बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है हायर टाइम फ्रेम पे और अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाता है तो दूसरा लेवल्स भी मैं आपको जेस्ट कर रहा हूँ 37 से लेके 36 की रेंज में आपको बाइंग करना है with a stop loss of 35 स्टॉपल पंजाब नेशनल बैंक अगर डाउनफॉल दिखाता है तो आप उसको छोड़िएगा मत दोस्तों बहुत ही बढ़िया मौके ये साबित हो सकते है हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देख रहा हूँ बहुत ही बढ़िया है स्ट्रक्चर जितना खराबी होना था वो हो चुका है और एकदम बॉटम में यह स्टॉक्स मिल रहा है छोटा so, सा रिस्क लेके किसी को भी काम करना हो आप डेफिनेटली पंजाब नेशनल बैंक के अंदर काम कर सकते हो दोस्तों लर्न एंड अर्न पहले सीखिए सीखने के बाद काम कीजिए हम चार्ट्स के ऊपर कभी कोई इंडिकेटर नहीं लगाते हैं क्योंकि हमने अपनी आंखों को ट्रेन किया है यहां पर आप देख रहे हो योर आज द बेस्ट इंडिकेटर इफ यू नो वॉट यू आर लुकिंग फॉर सो हमें पता है हमें चार्ट के ऊपर क्या देखना है তরালিস সিখিয়ে মেরে পা সিখনা হয় জরুর আসতে হাই বিচ ফ্রাম জিরো লেবল আই হপ আপেড আচ্ছা লোত হো তো প্লিজ লাইক কাজে আপনার ফ্রেন্ডসেয়ারল সবসক্রাইব নই কে হরুর সবসক্রাইব করিজিয়ে हो, আননে বালে ভিডিও আপস মিস না হ্যসে কমা মৌকা আপ গা না দো গুড বা টেক কেয়ার आने वाले दिनों में फिर से मिलेंगे गुड बाय फ्रेंड्स बाय बाय लगा चार्ट एक दशमलव जीरो नौ प्रतिशत की गिरावट होते हुए हमने ड्रॉ कर दिया एक होरिजोनटल लाइन को यहां पर आप पाएंगे की काउंटर में किस तरह का चार्ट बन रहा है चार्ट बन रहा है भाई जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप बोल के चल सकते हैं ये फर्स्ट शोल्डर दिस वन इज हेड एंड दिस वन इज सेक शोल्डर सो दोस्तों ये होती है neckline. लाइन नेक लाइन अगर, अगर अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मान के चलिए ब्रेक होती दिखाई देती है तो इस काउंटर के अंदर आपको गिरावट और ज्यादा होती दिखाई दे सकती है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल पैरामीटर्स या दोस्तों मेरी किसी व्यूवर को बाय सेल होल्डिंग रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं रहेगी केवल मैं अपना अपना प्रस्पेक्टिव आपके साथ साझा कर रहा हूँ वीडियो अच्छी लगे लाइक लाग करके इंकरेज जरूर कीजिएगा यहां पर आप देख पा रहे हैं कि भाई अगर ये नेकलाइन टूटती है क्लोजिंग बेसिस पर देन स्टॉक में कहां तक गिरावट पॉसिबल आपको दिखाई देगी तकरीबन यहां पर आप कंसिडर कर करके चल सकते कि भाई चौदह के वो निचले स्तर हो सकते हैं जो इस काउंटर में दिखाई दे सकते हैं नेकलाइन टूटने के बाद ऊपर से आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं कि भाई किस तरह का जो है मोमेंटम है प्राइस का मोमेंटम वो किस तरह से दिखाई दे रहा है प्राइस का मोमेंटम आपको दिखाई देगा इस ट्रेन लाइन के जरिए इन ऊपरी सत्रों से हम यहाँ पर एक ड्रॉ करना चाहेंगे सीधी सिंपल सी क्या ट्रेन लाइन जी हाँ दोस्तों ट्रेन लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर ट्रेन लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा ट्रेन लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको दिखाई देगा कि भाई एक ट्रैंगल पैटर्न में भी स्ट्रोक काम कर रहा है अगर यहाँ पर मान के चलिए कि বেস বনাত বেস বনানে ফস্ট টার্গেট রয়েছে ও ইস ট্রেন লাইন তককে ট্রেন লাইন ক্রেক কর সস্টেন তবা হোনা চাই পজিটিভ হানা চাইন্টারি সো দোস্ত আপর্ডসকেবলস রে তো ফর্স্ট কনসিডর করকে के करीब के এক में फर्स्ट সো के করিকেড पर काम करते दिखाई दे सकते हैं এই আগে ব্রেক হতে স্টোকম মূ আতে দখাই দে তাই সোলা সো রুপে কেবা কে पर সোল সো রুপে লেভেলস সেকেন্ড আপসাইডকে টার্গেটকে তোর কনসিডর কর সকতে সাথে অলগ অলগ প্যারামিটার্স চেকআউট করার চাহগে এর ইন ট্রেন লাইনসে এক বারি হটা দো চলেন मूविंग একপোনানশল में यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है के के अलग -अलग पर, पर भाई जो है डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं डाउन साइड का क्रॉस आपको होते हुए दिखाई दे रहा है हर स्विंग हाई के साथ ही जो बात करें अगर डाउन साइड में यहाँ पर जो है दो सौ दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है कहाँ पर काम कर रही है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि तकरीबन यहाँ पर ये काम कर रही है एक के करीब जो दोस्तों बेसिक्स स्पोर्ट के जो लेवल रहेंगे अगर ये जो हंड्रेड डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक होती अगले ट्रेडिंग सेशन में तो 1460 तक स्टोक फिसलते दिखाई दे सकता है जैसे कि हमने वहाँ पर सिंपल चार्ट पर अनुमान लगाया था चार्ट को स्विच करना चाहूँगा यहाँ पर बोलिंजर बैंड में बोलिजर बैंड में आप देखिएगा कि भाई बिल्कुल लोअर बैंड पर स्टोक यहाँ पर ट्रेड होते दिखाई दे रहा है लोअर बैंड पर अगर ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ आपको होते दिखाई देता है जैसे कि यहां पर जो है अपर बैंड पर ब्रेकआउट हुआ था अपसाइड की तरफ और अच्छी खासी यहां पर रैली आपको इन सत्रों से देखने को मिली थी अगर यहां पर जो है ब्रेक डाउन होता है तो आपको अच्छी डाउन साइड भी देखने को मिल सकती है अदरवाइज़ ये वो लेवल्स हो सकते हैं जहाँ से स्टॉक स्पोर्ट लेने के बाद फिर से अपवर्ड्स में थोड़ा स्विंग मूव कर सकता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको चार्ट स्ट्रक्चर जो समझ आ चुका होगा RSI लेवल चेक आउट कर लेते हैं 40 के अराउंड RSI है कहीं ना कहीं ओवर सोल्ड जोन की तरफ बढ़ते दिखाई दे रही है वो साथ में चेक आउट करना चाहें अगर यहाँ पर एम के लेवस तो एम में आप पाएंगे कि भाई एम में भी हमें यहाँ पर नेगेटिविटी ही देखने को मिल रही है तो दोस्तों क्या है आपका व्यू क्या है? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं मिलेंगे अगली वीडियो में वीडियो अच्छे लगे लाइक करके इनके जरूर कीजिए टेलीग्राम पर नहीं जुड़े वीडियो में हम बात करने, करने वाले ऐसे मल्टीवेगर स्टॉक के बारे में जिसका आई टी में आया था और उसके शेयर का प्राइस के आसपास हुआ करता था और आज आप देख আট সো তালিশন সোপাসে লো আাইসে শেয়ার প্রাইসে দেখ ফরিট ডাউন গে যত প্রকার শেয়ার বহু आप কে ডাউন চল রাখিন মার্কেট বি ডাউন চল রা এলাকা বড়া মালটিগর বিস্তারে চর্চা করেন শুরু থেকে যদি হারে চ্যানেল সবসক্রাইব সবস कर लीजिए और नीचे दिए आइकन के, के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आप देख रहे हैं जिस प्रकार से यह कंपनी 9 अगस्त 2019 को इसके शेयर का प्राइस आठ रुपए के आसपास हुआ करता था और आज की डेट में तेरेपन के आसपास है आप समझ सकते हैं इन्वेस्टर के पैसे को लगभग आठ गुना से भी ज्यादा कर दिया इसने अभी दो साल पूरे कंप्लीट भी नहीं हुए इस कंपनी के स्टॉक का सीएजीआर आप देखेंगे एक साल का एक का दिखा रहा है आप देख रहे हैं जिस प्रकार से और तीन साल का डेटा अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी को अभी तीन साल नहीं हुए आप देख रहे हैं जिस प्रकार से यह कंपनी एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है मोबाइल कंपनियों के लिए एडवर्टाइज बनाती है और एडवर्टाइज की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कराती है और यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस पे भी काम करती है मोबाइल के और इसका मार्केट का कर तेरह करोड़ रुपए और इस कंपनी का नाम है आप देख रहे हैं जिस प्रकार से एफले इंडिया एफले इंडिया के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आप वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लाख तक जरूर देखिए भारत में भी यूजर मोबाइल यूजर की संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है चालीस करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है তো এসি প্রকার সে দুনিয়া তিন অরবসে জো মোবাইল কাজ প্রচলন কাজ করলে লগে তো এস প্রকার দুনিয়া মোবাইল কচলন বড় চলে যা এসলে এস কম্পনীন কুচর ব্রাইট হয় যদি আপনি এসে একখ রুপে লাইগে বো করোড় রুপে জাত্র দশ সে পদ্র সালে কোকি এ কম্পানো সিএ জি আর যে নিকালকে দে রি সাল দেখা জি প্রকার সো চালিশনুয়াল সিএ জি আর নিকালকে দিয়ে তো উমদ কর সকত যে আনে বালে দশ সে পদ্র সালে দেখে জি প্রকার পচা পরসেন্ট जादा का पांच साल का जो सीएजी वो सत्तर परसेंट से भी ऊपर है जिस प्रकार से रिटर्न ऑफ इक्विटी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से चौंतीस दशमलव चार सात परसेंट यानी कि चौंतीस परसेंट से भी ऊपर का इसका जो है रिटर्न ऑफ इक्विटी है आर है बहुत अच्छी कंपनी है तो हम आपको दिखाएंगे यदि आपने एक लाख रुपए पंद्रह साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया इस कंपनी में तो आपके कितने बन जाएंगे अभी आपको हम दिखाएंगे अब हम आपको दिखाएंगे कि आपने यदि एक लाख रुपये पंद्रह साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको यदि सत्तर का सी मिला एनुअल तो आपके कितनी अमाउंट बन जाएगी वही इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे हमने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट भर लिया आप देख रहे हैं जिस प्रकार से एक लाख रुपये और हमने एक्सपेक्टेड जो उसमें भरा अपने सी वो 70% को एनुअल और 15 साल के टाइम हॉरिजन ले लिया हमने प्लान माई फ्यूचर वैल्यू पर क्लिक कर देंगे और देखेंगे क्या आता है रिजल्ट तो देखिए अब हमारी अमाउंट आने वाली है टोटल कितना बन जाएगा हम आप दिखाएंगे आपको आप सोच भी नहीं सकते इतना अमाउंट हो जाएगा तो आपका टोटल जो कॉरपेस वैल्यू हो जाएगा वो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से अट्ठाईस करोड़ यानी कि अट्ठाईस करोड़ बासठ लाख रुपये आपका टोटल कॉरपोरेस हो जाएगा आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करी थी एक लाख रुपये और आपको मिला कितना अट्ठाईस करोड़ इकसठ लाख रुपये और आपके टोटल जो कॉरपेस जो इकट्ठा हो गया आपका जो टोटल अमाउंट वो बना 28 करोड़ 62 लाख रुपये তো আপ দেখ কম্পিং কি তাহলে নাটন প্রশন চলার মোমেন্ট দেখ চুকালো এক সবসিটি है मंडे से नया जो है हम लोगों को वीक देखने को मिलेगा तो बाजार के अंदर हम लोगों को कुछ अच्छे हल चले कह सकते हैं कि कुछ हम लोगों को गुड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं फिलहाल में बाजार के अंदर जिस तरीके से अब तक हम लोगों को डाउन ट्रेंड देखने को मिला है पांच सौ पॉइंट का तो मानना तो यह चाहिए कि अच्छा मोमेंट हम लोगों को दिख जाना चाहिए बट स्टॉक मार्केट है कुछ भी नहीं कहा जा सकता अप एंड डाउन कुछ भी हो सकता है नीचे कितना भी चला जाएगा ऊपर कितना भी बढ़ जाएगा कुछ पता नहीं है कोरोना वायरस के टाइम में जब लोग सोच रहे थे कि बाज़ार जो है हम लोगों को गिरेगा तो बाज़ार गिरा नहीं और वहाँ तक चला गया जहाँ तक आपने जो है उम्मीद भी नहीं की थी बट आप काफ़ी सारे शेयर्स जो है इस काफ़ी हाई लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है तो आप जो है फिलहाल में इस चीज़ को बिल्कुल भी ना सोचें घबराए ना अगर आप ऊपर के लेवल पर भी खरीदारी की हुई है तो कोई बात नहीं अगर के देखने को मिल रही गिर जाने थे। तो फिलहाल में दोस्तों आप जानते हैं कि जिस तरीके से बजट के बाद से अब तक काफी सारे सेक्टर के अंदर हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है तो एक ऐसा ही सेक्टर है मैं उस सेक्टर के एक शेयर को पिक करने वाला हूँ जो अगर मैं बात करूँ उसकी वैल्यू की यानी कि उसके मार्केट कैपिटाइजेशन की तो काफ़ी हाई दिखाई दे रहा है बट अगर प्राइस मोमेंटम की बात करें तो हम लोगों को लो दिखाई दे रहा है तो लो क्यों गया अब ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ी सी ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए क्योंकि आप किसी भी शेयर के अंदर पोजिशंस जब बनाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए मार्केट कैप कितना है कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है कर्जा कितना है और जो है कैश के रिज़र्व कितना है डिविडेंड देती है नहीं देती है और रिजल्ट किस तरीके के आ रहे हैं वो भी आपको देखने हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और लॉन्ग टर्म के अंदर किस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है शेयर होल्डिंग पैटर्नस के अंदर हम लोगों को किस तरीके के बदलाव दिखाई दे रहे हैं ওকে বা নিস তরিকে কি হালচল কুচি উল্টি সিধি দখাই তো নেই দেখি তো तब आप इसके अंदर निवेश करें और আপন্দর भी सिर्फ ওই সব के अंदर क्योंकि दोस्तों आप আপ हैं कि ডি আইএস जो बाजार के बड़े बड़े दिग्गज होते हैं ना सिर्फ इनको एक ही चीज़ पता है वो वो पता है कि होल्डिंग करनी है आपको पता है कि अब भाई माल उठाते हैं एक हज़ार दो हज़ार करोड़ कितने का भी उठा सकते हैं ये सब उठाते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर तो आप ये डिलीवरी करते हैं तो आपको भी डिलीवरी के अंदर ही आना पड़ेगा क्योंकि डिलीवरी के अंदर ही अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है खैर अब जो है बातों को यहीं विराम देते हैं अब बात करते हैं उस शेयर के बारे में और उस शेयर के अंदर जो है जिस तरीके का मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है तो क्या निवेश करना चाहिए या नहीं चलिए इसको बात करते हैं होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है कंपनी इंडियन होटल 123 सौ के आसपास ये स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहा है और फ्राइडे के सेशन में आपने इसके अंदर गिरावट देखी लगभग सवा डेढ़ परसेंट के आसपास ये स्टॉक्स आपको गिरता हुआ नजर आया तो अब मोमेंटम किस तरीके का दिखाई दे रहा है दिनों के अंदर भी चार्ट में हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है एक से हम लोगों को लगातार ये गिरता हुआ नीचे पहुँच गया अब अगर देखें तो एक महीने के दौरान हम लोगों को कुछ अच्छे लेवल्स देखने को मिले हैं नीचे लगभग एक सौ और ऊपर लगभग एक सौ इससे भी ऊपर ये आपको जाता हुआ दिखाई दिया था तो छः महीने के अंदर भी अच्छी खासी रिकवरी कर चुका है नीचे के लेवल से ठीक ठाक रिटर्न भी हम लोगों के बन चुके हैं इसी तरीके से अगर एक साल की चार्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो नीचे के लेवल पर स्टॉक्स आपको जो है जाता हुआ दिखाई दिया था लगभग सत्तर रुपए से नीचे और वहां से लेकर अब तक स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को जो मूवमेंट देखने को मिला ठीक ठाक देखने को मिल चुका है कह सकते हैं कि रिटर्न भी हम लोगों के ठीक ठाक बन चुके हैं लगभग सत्तर के आसपास इसी तरीके से अगर देखें तो पांच साल का चार्ट पैटर्न किस तरीके का रहा है तो मूवमेंट ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और अगर नीचे की बात करते हैं तो लगभग आपको नब्बे रुपए के आसपास दिखाई दे रहा था वहाँ से इसके अंदर हम लोगों को लगभग डेढ़ से ऊपर के भी लेवल देखने को मिले हैं तो कोरोना वायरस का टाइम था गिरावट देखने को मिली होटल होटल इंडस्ट्री के अंदर जिस तरीके से खलबली मच गई थी तो सारे शेयर गिरने जो है लाजमी थे अब अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो लगभग 1999 में, में 30-31 रुपए के आसपास ये स्टॉक्स हुआ करता था वहां से कुछ अच्छे लेवल्स हम लोगों को देखने को मिले एक सौ रुपए से ऊपर वापस से गिरावट देखने को मिली तो कह सकते हैं कि स्टॉक्स हम लोगों को ज्यादा ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दिया है आपको सिर्फ इसी रेंज के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म के अंदर दो तीन चीज़ें मैं आपको सामने जो है इस वीडियो के माध्यम से रखने वाला हूँ फिलहाल मैं कंपनी की आपने देखा है स्थिति किस तरीके से दिखाई दे रही है क्योंकि लॉन्ग टर्म के बावजूद होने के बावजूद भी प्राइस के अंदर हम लोगों को इतना अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिला बट चौकाने वाली बात जो अब मैं आपके सामने रखने वाला हूँ देखिए अगर मैं वैल्यूशंस की बात करूँ तो होटल इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी कंपनी की है सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसी कंपनी का है और अगर बात करें दूसरी कंपनियों की जो होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो वो इसके बाद में आती हैं तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी की है बट प्राइस के अंदर हम लोगों को मोमेंटम इतना नहीं दिखाई दे रहा है अगर मैं बात करूं जो मार्केट कैप जिनका कम भी है तो उनके प्राइस अगर देखेंगे तो आपको जो है कम से कम हज़ार रुपये तक भी जाते हुए दिखाई दे रहे तो इस स्टॉक्स का प्राइस आपको लगभग डेढ़ सौ तक ही क्यों जो है दिखाई दे रहा है क्या इसके अंदर भी हम लोगों को फ्यूचर की संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं या नहीं तो फिलहाल मैं एक एक करके समझने से समझने की कोशिश करते हैं तो डिविडेंड इल्ट देखते हैं तो दो के आसपास डिविडेंड इल्ट दिखाई दे रही तो कहने का मतलब ये कि डिविडेंट ये हम कंपनी हम लोगों को प्रोवाइड करा रही है अब अगर बात करें तो एक रुपये फेस वैल्यू का ही शेयर है कैश की स्थिति देख लेते हैं तो 148 करोड़ का कैश भी अवेलेबल है इसी तरीके से कर्जे की बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी है लगभग 1943 करोड़ से ऊपर का कर्जा भी देखने को मिल रहा है प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग चालीस से ज़्यादा की दिखाई दे रही है इसी तरीके से अर्निंग पर शेयर की बात करें तो माइनस में चल रहा है फिलहाल में अब देखते हैं सेल्स ग्रोथ डाउन है और प्रॉफिट ग्रोथ अप है अब देखते हैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमने देखा है कि एक साल के दौरान अच्छा खासा मोमेंटम हमें चार्ट में देखने को मिल चुका है बट अगर वैल्यूशन चार्ट की बात करें तो फिलहाल में हम लोगों को अप एंड डाउन की स्थिति इस समय देखने को मिल रही है अब अगर देखते हैं सेल्स ग्रोथ की तो देखिए पाँच साल के दौरान हम लोगों को कुछ अच्छे मूव देखने को मिले हैं लगभग सवा के आसपास तेजी मान सकते हैं इसी तरीके से पिछले तीन साल के दौरान भी आपको तेज रहा तो पिछला एक साल जो रहा है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला रहा है बट अभी जो है आगे आने वाले जो दो तीन क्वार्टर होंगे इसमें कुछ स्थिति हम लोगों को सुधरती हुई दिखाई दे सकती है इसी तरीके से देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ तो प्रॉफिट के अंदर लगातार अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है पिछले 5 साल 3 साल और 1 साल से रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 5 साल 3 साल और 1 साल में इसमें भी अच्छे खासे मूवमेंट हमें देखने को मिले हैं पॉजिटिव स्थिति इस कही जा सकती है इसी तरीके से अगर आर की बात करते हैं तो ये भी हम लोगों को मजबूत दिखाई दे रही है डैप्टविटी की बात करते हैं तो पॉइंट के आसपास आपको दिखाई दे रही है अब सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है लगभग 40% से ज़्यादा की इसी तरीके से डी की स्थिति देखते हैं तो लगभग उनतीस के आसपास डी जो है अपना माल इसके अंदर निवेश किए हुए हैं पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो बारह सत्रह के आसपास देखने को मिल रही है एफ लगभग बारह साढ़े के आसपास दिखाई दे रहे हैं अब अगर देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए अगर मैं दिसंबर दो से स्टार्ट करूँ तो आठ करोड़ के आसपास नेट सेल्स ग्रोथ देखने को मिला करती थी तब से लेकर अब तक हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिली कह सकते हैं कि वापस से अगले क्वार्टर में गिरावट देखने को मिली फिर उसके बाद जून 2020 गिरावट वाला रहा उसके बाद कुछ अच्छे लेवल्स देखने को मिले हैं तो अभी फिलहाल में हम लोगों को ये जो तीन क्वार्टर हुए हैं तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है यानी कि जून सेप्टेम्बर और दिसंबर आपने देखा पिचानवे करोड़ से एक करोड़ के आसपास नेट सेल्स उसके बाद चार करोड़ तक पहुँच चुकी है इसी तरीके से अगर प्रॉफिट की स्थिति देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको एक करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था ठीक एक साल पहले इसी तरीके से फिर इसके अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है तो प्रॉफिट के अंदर भी हम लोगों को कुछ सुधार दिखाई दे रहा है जो कि माइनस दो करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा था उसके बाद में माइनस एक करोड़ पहुँचा फिर उसके बाद और भी कम हुआ लगभग चौरानवे करोड़ रुपये के आसपास माइनस में दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि आगे आने वाले एक दो क्वार्टर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एक दो जो क्वार्टर होने वाले हैं काफ़ी शानदार जो है इस कंपनी के लिए हो सकते हैं इसी तरीके से दोस्तों देखते हैं कि साल दर साल कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है तो 2016 के अंदर जब सब कुछ ठीक ठाक था उस समय 2267 करोड़ के आसपास नेट सेट्स ग्रोथ जो है आपको देखने को मिल रही थी उसके बाद 2400 करोड़ 2500 करोड़ 2700 करोड़ 2743 करोड़ तो 2020 के अंदर डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो हम लोगों को सेल्स में वृद्धि देखने को मिल रही है बट अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी हम लोगों को इसी तरीके का मोमेंटम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जो कि फ़िलहाल में लगभग चार सौ करोड़ के आसपास तक पहुंच चुका है तो कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन ये कंपनी अभी तक हमें लग रही है हो सकता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है तो आगे आने वाले दो तीन क्वार्टर काफ़ी अच्छे होंगे और जिसमें स्टॉक्स के प्राइस में भी हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा बट दोस्तों आपको ये चीज़ कभी भी नहीं भूलनी चाहिए यह सब कहानी होने वाली है लॉन्ग टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म कितना भी हो सकता है कम से कम इतना होगा कि आपका पैसा जो है बैंक से भी आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे रिटर्न और म्यूचुअल फंड से भी आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे क्योंकि अभी फ़िलहाल में प्राइस हम लोगों को काफ़ी कम दिखाई दे रहा है तो ये सारी चीज़ें ही सोच आपको जो है इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए और निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको ये शेयर खरीदना है या नहीं साथ के साथ में क्या है कि ये कंपनी हम लोगों को डिविडेंट भी दे रही है देखिए अगर मैं डिविडेंट की स्थिति देखूँ तो 2020 में डिविडेंट दिया उन्नीस अट्ठारह सत्रह सोलह लगातार कोई साल छोड़ा नहीं है डिविडेंट डेयर करती हुए नजर आ रही है तो ये एक एडिशनल इनकम भी हम लोगों की साथ के साथ में हो जाती है कि हमें रिटर्न के साथ साथ में जो डिविडेंट मिलते हैं तो बढ़िया रहता है तो फिलहाल मैं बेहतरीन कंपनी इस समय जो है ये दिखाई दे रही है और आप इस कंपनी के बारे में लॉन्ग टर्म के बारे में जो है सोच सकते हैं दोस्तों जिस तरीके से आप स्टॉक्स चूज करते वक्त जो है बड़ी छानबीन के साथ में स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेते हैं सारी चीज़ एनालिसिस करते हैं तो आपको जब डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो यही सारी चीज़ সোচনা চাই ব্রোকর সাথে গড়বড়ি করিস তো একস্ট্রা চার্জ ফিল্কত तो आप चाहें तो आप के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं फिलहाल में फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर रही है कंपनी कंपनी का एक ऑफ़र चल रहा है और वैसे भी लॉन्ग टर्म के अंदर डिलीवरी में किसी भी तरीके का कोई ब्रोकरेज चार्ज आपसे ये नहीं लेती है आप चाहे कितने दिन भी इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको कंपनी को नहीं देना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है वहां से जाकर आप सीधे डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों करिए जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पर बात करने वाले हैं बाजार के अंदर आपने देखा करेक्शन आपको जो है दिखाई दे रहा है लगभग चार दिन हो चुके हैं और लगातार जो है मोमेंटम हम लोगों को डाउन दिखाई दिया है तो फ्राइडे के सेसन तक जो कहानी रही वो आपके सबके सामने आ चुकी है तो निफ्टी के नीचे के लोग की बात करते हैं तो लगभग 14,898 तक हम लोगों को निफ्टी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया अब हाई जो है आपने देख लिया है मैं फिर भी आपको रिमाइंड करा देता हूँ लगभग पंद्रह के आसपास जो है हाई हम लोगों को बनता हुआ नजर आया अब तक नि, निफ्टी का जो सर्वोच्च शिखर है कहने का मतलब यह है कि निफ्टी के अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है लगभग 500 सौ जो है निफ्टी के अंदर गिरावट हो चुकी है चलिए ठीक है सारा खेल हो चुका है निफ्टी के अंदर गिरावट भी हो चुकी है और भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिले या फिर हो सकता है कि मोमेंटम हम लोगों को जो है ऊपर का दिखाई दे बट अगर देखें तो कल तक जो कल रात तक मार्केट बंद होने के बाद जो ग्लोबली क्यूज दिखाई दे रहे थे वो हम लोगों को पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे तो कहने का मतलब है कि मंडे के दिन हम लोगों को कुछ ना कुछ जो है इसके विपरीत होने वाला है क्योंकि डाउन ट्रेंड तो हो सकता है कि हम लोगों को मार्केट के अंदर रिवर्सल दे। बट ये तो सब फ्यूचर की बातें हैं वाली बात कि रात रात में खेल बदल जाता है खैर कुछ नहीं कहा जा सकता बट जब करेक्शन होता है तो हम लोगों के दिमाग में एक सवाल खड़ा होता है कि काफी सारे शेयर हम लोगों को गिरते हुए दिखाई देते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं तीन ऐसे बेहतरीन शेयर्स जब बाजार के अंदर हम लोगों को करेक्शन देखने को मिलता है तो आपको उनके बारे में एक बार जरूर विचार कर लेना चाहिए और खरीदने से पहले आपको जो है जो शर्तें मैंने आपको बताई हैं वो उन शर्तों को आपको अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए एक तो यह कि आपको कम कम क्वान्टिटी में ही खरीदारी करना चाहिए दूसरी बात यह है कि उसके अंदर कोई ऐसी बुरी खबर ना चल रही हो और आपने जो है स्टॉक्स के अंदर माल उठा लिया पता चला स्टॉक्स के अंदर और भी हम लोगों को वीकनेस जो है देखने को मिलने लगी तो ये सारी चीज़ें आप अगर फुलफिल करते हैं तो तीन बेहतरीन कंपनियाँ आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों बात करते हैं पहली कंपनी के बारे में तो एशियन पेंट का नाम आपने सुनाई है चौबीस सौ के आसपास इस समय आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है फ्राइडे के सेशन में आपने गिरावट देखी लगभग एक नो, नो के आसपास तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी मानी जाती है अगर आप इसका चार्ट पैटर्न उठाकर देखेंगे ना तो एक महीने के दौरान भी आपको गिरावट देखने को मिली है लगभग सत्ताईस से ऊपर ये ट्रेड कर रहा था लगातार इसके अंदर हम लोगों को कमजोरी देखने को मिली है बट अगर आप लगभग छह महीने का चार्ट पैटन उठा देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे के लेवल से लगातार हमें इसके अंदर रिकवरी देखने को मिली है चलिए तो कहानी हुई 6 महीने की अगर देखने की कोशिश करेंगे पिछले एक साल में क्या कुछ हुआ है तो आपने देखा कि सारी कंपनियों के अंदर ही हम लोगों को छाल देखने को मिला है तो एक साल में तो हम इतना अच्छा व्यू नहीं ले सकते बट हमें इससे थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा देखते हैं कि पाँच साल के दौरान किस तरीके की कि चाल जो है हमें देखने को मिल रही है तो पाँच साल पहले लगभग आठ रुपए के आसपास ये स्टॉक्स हुआ करता था और वहाँ से लेकर अब तक जो है लगभग एक से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न बनते हुए नजर आए हैं एक जो महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है वो आ रही है चार्ट पैटर्न देखिए चार्ट पैटर्न आपको ओवरऑल पाँच साल के दौरान ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो बात होगी ना जिसकी वजह से अच्छा खासा मोमेंटम हमें पिछले साल पिछले पाँच साल के दौरान देखने को मिला है अब देखें तो लॉन्ग टर्म में किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिला है तो देखिए दोस्तों तो उन्नीस में ये स्टॉक्स हुआ करता था मात्र ग्यारह रुपये के आसपास वहां से लेकर अब तक जो है आपने सिवाय तेजी के इसके अंदर और कुछ नहीं देखा है अगर कंपनी के अंदर हम लोगों को जो है जान नहीं दिखाई देती कंपनी के अंदर बिजनेस मोवमेंटम हम लोगों को लो दिखाई देता तो फिर स्टॉक्स के अंदर हो सकता था कि ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आते कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता तो कहने का मतलब यह कि लॉन्ग लास्टिक बिजनेस चल रहा है ग्रोथ देखने को मिल रही है जिस वजह से हमें कंपनी के प्राइस के अंदर स्टॉक प्राइस के अंदर भी तगड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है दूसरी बात यह है कि कंपनी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो नतीजों के अंदर भी हम लोगों को काफी ठीक ठाक दिखाई दे रही है अगर मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं चाहे वो सेल्स का पोर्शन हो टोटल इनकम हो या फिर नेट प्रॉफिट हो गजब का मोमेंटम हमें कंपनी के बिजनेस के अंदर देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसी तरीके से अगर देखें तो साल दर साल कंपनी के अंदर क्या कुछ चल रहा है क्योंकि ये चीज भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करना जरूरी है तो पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल से और इस साल सेल्स के अंदर हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसी तरीके से देखें तो टोटल इनकम में भी हम लोगों को बढ़ोतरी को रही। इसी तरह के से देखे तो अंदर भी हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो के के लिए अंदर कोई भी ऐसी वाली बात दिखाई दिखाई नहीं दे रही। फिलाल मैं अच्छा में दे रहा कर बजाजिटी पर रख सकते हैं है। आप चाहें तो खरीद सकते हैं बट अगर मैं प्राइस मोमेंटम देखूँ तो आपको फ्राइडे के दिन गिरावट देखने को मिली थी लगभग ढाई से ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया था तो ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है इसी तरीके से देखें तो इसके अंदर हम लोगों को जो गिरावट का मोमेंटम देखने को मिला है लगभग बात कर लेते हैं तो इकतालीस के आसपास या फिर इससे ऊपर भी हमें जाता हुआ दिखाई दिया था वहाँ से जो है इसके अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक्स हम लोगों को लगभग फ्राइडे के सेसन में कह सकते हैं कि उनतालीस से भी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था तो प्राइस मूवमेंटम किस तरीके से दिखाई दे रहा है लगातार छः महीने के दौरान दो, जो है हमने इस स्टॉक्स के अंदर भी तेज़ी देखी है तीन हज़ार के आसपास ये स्टॉक्स हुआ करता था वहां से अब तक जो है तगड़ा मूवमेंटम हमें इसके अंदर देखने को मिल चुका है तो अगर देखें तो एक साल का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है तो अच्छा खासा मूवअप हमें इस कंपनी के अंदर भी देखने को मिला है बट अगर देखें तो जिस तरीके से काफ़ी सारी कंपनी के अंदर हम लोगों को एक साल में उछाल देखने को मिला है तो अब फिलहाल में अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से तय करना चाहते हैं कि कितना परफॉर्मेंस जो है बेटर दिखाई दे रहा है तो आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा तो देखते हैं कि साल का चार्ट जो है किस तरीके का दिखाई दे रहा है तो 2200 के आसपास आपको लेवल दिखाई दे रहे थे तो वहां से लेकर अब तक देख सकते हैं कि लगभग 78% से ज्यादा के पॉजिटिव रिटर्न बनते हुए नजर आए हैं इसी तरीके से देखें तो लॉन्ग टर्म में क्या कुछ हुआ है कंपनी के अंदर तो नीचे की बात करते हैं स्टार्टिंग की यानी कि जब एनएससी बी में स्टॉक लिस्ट हुआ था तो लगभग दो के आसपास हुआ करता था वहां से लेकर अब तक तेरह 1391 परसेंट से ज्यादा के पॉजिटिव रिटर्न जो है बनते हुए नजर आ चुके तो कह सकते हैं कि कम से कम 14 15 गुना हमारा जो है पैसा हो चुका है और वो भी कितने सालों में लगभग जो है अठारह 19-20 सालों के आसपास जो है आप अप्रोक्सीमेट मान कर चल सकते हैं तो यह कंपनी भी लॉन्ग लास्टिक जो है बेहतरीन दिखाई दे रही है वैसे भी आप जानते हैं कि ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और इस समय जो है जो हम लोगों को रिवाइवल दिखाई दे रहा है वो ऑटो सेक्टर के अंदर तगड़ा जो है दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं जो है और भी ऊपर के लेवल इस कंपनी के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेंगे बट दोस्तों ये কাহি হই সিফ লগট টমে আপনার স্টোকস কো রকা चाहिए इसी तरीके से अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो किस तरीके का परफॉर्मेंस में कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि, कि किसी भी स्टॉक्स के दो ही पहलू होते हैं कि अगर आप उसके फंडामेंटल्स में घुस गए और आपने देखा कि किस तरीके के हम लोगों को चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी में हम लोगों को लोग को लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक जो है नतीजे दिखाई दे रहे हैं लॉन्ग टर्म के भी ठीक दिखाई दे रहे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के भी ठीक दिखाई दे रहे तो हो सकता है कि आपको जो है कभी कोई दिक्कत ही ना आए उस कंपनी के अंदर तो ये सारी चीज़ें आपको जो है एक बार ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए तो बिल्कुल बारीकी से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और जो इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा जो है वो भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा तो नतीजों के आधार पर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इनकम के अंदर भी, भी हम लोगों को, को उछाल देखने को मिल रहा है अब देखते हैं कि साल दर साल कंपनी के अंदर किस तरीके चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो नेट सेल्स की बात करते हैं तो नेट सेल्स के अंदर हम लोगों को डिसअमेंट देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले से देखें तो नेट प्रॉफिट टोटल इनकम के अंदर भी हम लोगों को गिरावट के को मिली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो यह सारी चीजें निवेश के बारे में सोच सकते हैं अगर अगली कंपनी के बारे में तीसरी कंपनी के बारे में तो का नाम आपने सुनाई है और काफी बेहतरीन जो है यह कंपनी भी मानी जाती है बिजनेस मोमेंटम हाई दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी जो है हम लोगों को दिखाई दे रही है पिछले चार पाँच साल भी काफ़ी शानदार रहे हैं स्टॉक प्राइस देखिए लगभग 1140 के चालीस दिखाई दे रहा है फ्राइडे के दिन आपको जरूर गिरावट देखने को मिली होगी बट अगर देखें तो मोमेंटम हमें स्टॉक्स के अंदर हाई दिखाई दे रहा है तो, तो देखिए अगर एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको जरूर अप एंड डाउन अप एंड डाउन देखने को मिला है बट कुछ अच्छे मूव भी हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिले हैं इसी तरीके से देखें तो पिछला छः महीना काफ़ी शानदार रहा है नीचे के लेवल से अगर रिटर्न की बात करते हैं तो अस्सी से ज़्यादा के हम लोगों के रिटर्न भी बन चुके हैं तो छः महीने में अस्सी के रिटर्न दिए हैं एक साल की बात करते हैं तो एक साल में लगभग 81% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न बने हैं इसी तरीके से देखें तो 5 साल में क्या स्थिति रही है तो लगभग नीचे 273 के आसपास दिखाई दे रहा था तो 316% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न जो है हम इसके अंदर बनते हुए नज़र आए हैं तो 5 साल में भी ये चार्ट जो है ऊपर की तरफ ही आपको दिखाई दे रहा है इसी तरीके से लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग एक के आसपास आपको दो के दौरान जो है देखने को मिल रही थी कंपनी वहाँ से लेकर अब तक जो है आप देखें तो लगभग साठ से भी ज़्यादा के रिटर्न जो है हम इस कंपनी में दिखाई दे रहे हैं চার্টনাই মজবেন্টম দেখে সেখানে প্রোফিটাল নেট প্রোফিট দেখে গজবেন্টমা দেখে সাল साल में कंपनी में किस तरीके के, के चेंजेस हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं कंपनी में अब तक जो है क्या क्या डिफरेंस जो है देखने को मिला है तो पिछले साल लगभग 2019 की बात करते हैं तो 2019 के अंदर हम लोग को नेट सेल्स लगभग दस करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी तो साल दर साल में हमें इसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है इसी तरीके से टोटल इनकम की बात करें तो वो भी हम लोगों को गिरती हुई नजर आ रही है बट इससे पहले के चार्ट पैटर्न उठाकर देखेंगे तो लगातार आपको प्रोग्रेस देखने को मिल रही थी चाहे वो सेल्स का आंकड़ा हो चाहे वो हमारा टोटल इकम का आंकड़ा हो इसी तरीके से बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हम लोगों को डिसअॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है तो ये सारी चीज़ें पक्ष जो है आप जो है ऑब्जर्व करने के बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको उस कंपनी के अंदर निवेश करना है या नहीं लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न हमें शानदार दिखाई देने कहीं ना कहीं ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा के देने वाली है बट आपको सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि कम कम क्वान्टिटी आपकी होनी चाहिए मैं बार बार कहता हूँ ज्यादा क्वांटिटी बिल्कुल नहीं होगी ज़्यादा क्वान्टिटी लगाकर ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता है। কম কান্টি ল পা কমা যা স্টোক মার্কেট কী রুলোনে রুল বনয়েশ কি সংখ্যা কোনো কম কি কোকি জব গিট হই তো মৌকা মিলে বাপিস খরিদারি করি কি শেয়ার অন্দর ফসেনে জিকে অন্দর তো আমার্ট প্যাটর্ন দখাই দে খাঁস করি ফসেনে ফিলহাল দোস্তর যোগ নয় ও ডিমেট অকাউন্ট ওপন কর সোচ রে তো আপ স্টোকসকে সব জুড় সক ফি ডিমেট অকাউন্ট ওপন হ্যাঁ কিছু তরি অকাউন্ট ওপনং চার্জ কম্পানি লং তো লগট টমার আনাই तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको जो है एक फैसिलिटी और मिलेगी कंपनी के अंदर कि आप जब भी इसके अंदर होल्ड करेंगे तो आपको जो है कंपनी को कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना यानी कि डिलीवरी में कोई भी चार्जेस कंपनी आपसे नहीं लेती है तो आप इसके अंदर जो है डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप सीधे अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सकते नमस्कार दोस्तों विजी रेट में आपका स्वागत है और आज अपन बात करने वाले बैंक ऑफ इंडिया की एक बार फिर से दोस्तों आप चेक कर पाओगे जिस तरह की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही थी उसी तरह की यहाँ पर दोस्तों गिरावट भी देखने को मिल रही है दस की गिरावट देखने को मिली है लास्टेशन डे में तो आने वाले शॉर्ट टर्म में क्या सपोर्ट बनेंगे ये कहाँ से रिवर्स कर सकता है उसको आज अपन समझने की कोशिश करने वाले है और इसके आने वाले क्या टारगेट बन सकते हैं शॉर्ट टर्म में उसको भी डिस्कस करेंगे दोस्तों तो बिना आपका टाइम के मैं सीधा चार्ट की ओर लेकर चलता हूँ तो दोस्तों चार्ट ओपन कर लिए जैसे कि आप चेक कर पाएंगे ऑलरेडी मैं इसके सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेंस लाइन है वो ड्रॉप करके रखी हुई है तो सबसे पहले अभी बात करते हैं दोस्तों इसके सपोर्ट के नीचे की और क्या सपोर्ट बन सकते हैं तो पहला जो सपोर्ट रहेगा अभी इस लेवल पर बनने वाला है आप चेक कर पाएंगे एटी का लेवल इस लेवल तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है काफी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है एटी का इस लेवल से रिवर्स करते हुए नजर आ सकता है लेकिन अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया तो उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनेगा दोस्तों विच इज सेवेंटी सिक्स का लेवल ये सेकंड सपोर्ट रहने वाला है लेकिन अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया तो 72 तक का लेवल भी आपको यहाँ पर अचीव करते हुए नजर आ सकता है नीचे की ओर तो अभी बात करते हैं इसके टारगेट्स के ऊपर देखने को मिल सकते हैं तो पहला जो टारगेट रहेगा इसको यहाँ तक का जम आपको मॉर्निंग में देखने को मिल सकता है लेकिन जैसी इस लेवल को ब्रेक करेगा सेकंड टारगेट विल भी एटी नाइन तो यहाँ तक का सेकंड टारगेट रहने वाला है दोस्तों एटी नाइन का ठीक है जैसी इस लेवल को ब्रेक कर देगा वन सेकेंड है नाइनटी थ्री के जो टारगेट है आपको अचीव करते हुए नजर आ सकता है अपसाइट के साथ तो कहीं कई कहीं दोस्तों यहाँ पर मेरा फाइनली यही कहना रहेगा अभी स्टॉक गिरावट में है तो थोड़ा आपको अवेयर रहने की यहाँ पर जरूरत है इसको जितना गिरना है इसको गिरने दीजिए सस्टेन होने के बाद चाहे तो आप यहाँ पर पोजिशन बनाने का प्लान बना सकते हैं तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा अगर, पसंद अगर पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब और चार चार के तरफ से बहुत ही बड़ा आपको एक शेयर आपको दिखाई दे रहा है इसमें मतलब अगर ऐसी ही उम्मीद की जाएगी यहाँ पे की कोल इंडिया में बहुत ही अच्छे टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है तो देखिये पहला जो है चार ब्रोकरज की तरफ से मैं आपको ऊपर के टारगेट यहां पे दिखाऊंगा की किस तरीके से यहाँ पे आपको आगे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते दूसरा अगर मैं आपको यहां पे यह कि पब्लिक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो देखिए करेंटली जो फ्राइडे को दिन यहाँ पे कोल्ड इंडिया जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा था वन थर्टी नाइन हाई अगर आप देखते हैं वन फोर्टी थ्री का और लो अगर देखे वन थर्टी सेवन का साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे फॉरकास्ट की रेटिंग चेक कर लेते हैं तो लगभग 24 एनालिस्ट के तरफ से 75% की की कॉल आपको यहाँ पे दिख रही है तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट आर्टिकल पे जो की खबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है सबसे पहला टारगेट जियो जेट के तरफ से बाय कोल इंडिया टारगेट और रुपीज वन फिफ्टी ये था पहला ब्रोकर यहाँ पे दूसरे ब्रोकर की तरफ चलते है अगर हम लोग तो यहाँ पे आपको होल्ड की सलाह मिल रही है जो की इनका पहला टारगेट था वन का वन अचीव होते आप देख सकते आपको सेकेंड टारगेट की तरफ ही जाता हुए दिखाई दे रहा है लगभग एक सौ चालीस का टारगेटेशनों ने जिन लोगों ने अपने जरूर एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा ये ब्रोकरेज एक आईसीआई आईसीआई डायरेक्ट की तरफ से दिखाई दे रहा है दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कोटेक आपको लगभग वन का टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा तो मेरे ख्याल से एक अंदाजा आप यहां पर लगा है कि हाँ अच्छे टारगेट आपको आने वाले टाइम में इसमें देखने को मिल सकता है मेरे ख्याल से अगर आप देखें की तीन ब्रोकरेज की तरफ से एक अच्छा टारगेट चौथे की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं शेयर खान की तरफ से लगभग एक सौ साठ रुपए का टारगेट दिखाई दे रहा है और मेरे ख्याल से अब आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महीने के अंदर उसका लो क्या था एक महीने का अगर आप इसका लो चेक करते हैं तो एक का हाई देखे तो एक का करंटली अभी ये ट्रेड हो रहा है एक लगभग अगर आप देख ले तो वन का ठीक है ये तो था यहाँ पे चार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो की यहाँ पे इंडिकेट कर रहे थे अब अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे पब्लिक क्या क्या है यहां पे आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो अगर आप देखते हैं यहां पे कम्युनिटी सेंटिमेंट में आपको यहां पे पब्लिक के तरफ से एक बाइसल होल्ड की एक आपको यहां पे पैरामीटर लगा हुआ तो देख सकते हैं 100% आपको बाय यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0% परसेंट सेल जीरो होल्ड तो मतलब कि अंदाजा अगर आप लगाए तो समझ सकते हैं कि हाँ काफी बोलिश ये शेयर आपको दिखाई दे रहा है और देख सकते हैं कि एक दो ब्रोकरज हाउस की तरफ से नहीं लगभग यहाँ पे चार ब्रोकर हाउस के तरफ से एक शेयर काफी बड़ा दाव खेलने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे अभी आप ये भी देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर भी काफी बुलिश दिखाई दे रहे है तो चलिए अब बोनस की बात करें यहाँ पे यहाँ पे हम लोग अगर ऑप्शन चेन की मदद से टारगेट तो chain की मदद से भी यहाँ पे लगभग जो ऊपर के है, अगर आप देखे कि में जो आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही है वो लगभग 147, वन 145 का टारगेट आपको आने वाले दिन में अचीव होते हुए दिखाई दे सकता है बाकी अगर आप कॉल की राइटिंग देखते हैं, तो वो आपको यहाँ पे अनिंग होते हुए दिखाई दे रही है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप मेरे वीडियो को आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि बाजार से जुड़ी छोटी सी छोटी खबर और बड़ी सी बड़ी खबर मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूँ रिसेंटली मेरी यहां पर जो वीडियो आई थी पी एस से रिलेटेड लेटेस्ट अभी ये वीडियो आई है लेटेस्ट कुछ यहां पे न्यूज निकल के आई है जो कि महाराष्ट्र बैंक पी एन बी बैंक एस बी आई बैंक बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक से रिलेटेड यहां पे मैंने वीडियो बनाई है मेरे ख्याल से अगर अब तक आप नहीं देखी है तो आप जाकर चैनल को विजिट कर सकते हैं काफी अच्छी खबर काफी बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आई है दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज पतंजलि आई मैं रूजी सोया से रिलेटेड बात नहीं कर रहा पतंजलिओ से रिलेटेड बात कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से एक यहाँ पे नया एक आई आपको वो दिखाई दे सकता है तो इससे रिलेटेड यहाँ पे वीडियो है और अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके चैनल को विजिट कर सकते हैं जरूर अब देखिए बात कर लेंगे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करें प्रोमोटर्स के पास लगभग सिक्सटी का एफ की होल्डिंग आपको यहां दिसंबर में कम होते हुए दिखाई दी है लगभग साढ़े की डी की अगर होल्डिंग चेक करें तो लगभग बाईस की होते हुए दिखाई दिए गवर्नमेंट की अगर आप चेक करें तो फ्लैट है पब्लिक की अगर आप चेक करें तो पब्लिक की होल्डिंग आपको दिसंबर के टाइम पर इंक्रीज होते हुए दिखाई दी है लगभग पाँच के ऊपर देखिये बात कर लेंगे चार्ड पे, चार्ट देख के आपको अंदाजा है आप लग गया होगा कि ये आपको साइड में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है नीचे का सपोर्ट और ऊपर का रेजिस्टेंस करते हुए नहीं दिखाई दे रहा तो सबसे जरूरी बात यही है कि आप देख सकते हैं कि अब ये ऊपर की तरफ जाते हुए इंडिकेट कर रहा अब यहाँ पे देखना यही है कि आगे आपको मंडे के दिन क्या हिसाब से टारगेट देखने को मिल सकता है देखिये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज मार्केट यहाँ पे इसको सपोर्ट करना चाहिए किस तरीके से मार्केट यहाँ पे ग्लोबली आपको दिखाई ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा दूसरी चीज अगर मार्केट यहाँ पे करता है तो मेरे से उपर का टारगेट आपके संकेत दिखाई दे रहा है जब भी कोई ब्लू कैंडल बनती है तब तक तेजी इसमें लगातार बरकरार रहती है क्योंकि अगर आप पीछे देखें कि एक ब्लू कैंडल बनी तो लगातार तेजी बरकरार रहती है तब तक बरकरार रहती है जब तक आपको यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनते हुए नहीं दिखाई देती है दूसरी चीज अगर आप लोग यहाँ पे एम एस का सिग्नल लगा के चेक कर ले तो देख सकते हैं एक आपको यहाँ से, से एम एस की तरफ से बाई की कॉल बाय डाइवर्जन कॉल दिखाई दे रही है मेरे ख्याल से एक तेजी के संकेत आपको यहाँ से दिखाई दे रही है अच्छी तेजी यहाँ से उम्मीद की जा सकती है और आगे आप यहाँ पे आर नंबर चेक करें तो एक यहाँ से भी आपको अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है मेरे ख्याल से जिन लोगों ने भी होल्ड करके रखा है बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करेगा एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक अच्छा टारगेट आपके लिए इंतजार कर रहा है आने वाले आगे टाइम पे अब सभी इस इंडि, इंडिकेटर को यहाँ पे अगर एक साथ लगा के चेक कर ले इस से यहाँ पे मीटर पे तो देख सकते एवरेज से अगर आप तो की आपको दिखाई दे रही है दूसरी चीज अगर आप इसको वन वीक के लिए लगाते हैं तो अभी भी आप देख सकते हैं ये एक आपको न्यूट्रल की सजेशन दे रहा है ठीक है मैं आपको यहाँ पे सेल तो नहीं कह सकता ना ही आपको बाय कह सकता हूँ तो आप देख सकते हैं न्यूट्रल की कॉल आपको यहाँ पे दे रहा है बाकी अगर आप फ्राइडे सेचन की यहाँ पे ट्रेडेड क्वान्टिटी देखते हैं तो लगभग आपको ट्रेडेड क्वान्टिटी यहाँ पे दो करोड़ के ऊपर दिखाई दे रही है डिलीवरी काफी अच्छी है मतलब डिलीवरी ठीक ठाक यहाँ पे अगर देखी जाए जाएस 23% की डिलीवरी आपको उठते हुए यहाँ पे दिखाई दी है देखिये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करके कॉमेंट करके शेयर करके जरूर इंकरेज करिएगा रिसेंटली जो वीडियो आई है मेरे ख्याल से आपको जाके यहाँ पे जरूर देखनी चाहिए और नीचे कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है अगर आपकी कोई भी क्वाइरी होती है तो आप जरूर वहाँ पे पूछ सकते हैं बाकी देखिए मेरी सजेशन तो यहाँ पर यही रहेगा कि अगर आपने अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर वेट करिए आगे आने वाले टाइम में देखिए पेशेंस अगर आपके पास होगा तो उसमें आपको अच्छा ये प्रॉफिट निकाल के देगा अब ऐसा भी नहीं कि आपको मंडे के दिन यहाँ पे सिर्फ एक ब्लूशी ट्रेन दिखाई दे दे क्योंकि देखिए वैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ पर कैसा किस हिसाब से रिएक्ट करता है तो उस हिसाब से यहाँ पर एक आपको एक अच्छा एक टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पावर सेक्टर ग्लोबल यहाँ पर जो कोल पावर सेक्टर जो कोल की आपको डिमांड भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है मेरा तो यही रहेगा कि जिस आपको लगी हो। like करके, करके, करके जरूर और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं चारे चार में इस वीडियो के अंदर और दोस्तों चारों चारो अपने दिग्गज हैं इनमें आप जाए जितना पैसा लगाए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कैपिटल हमेशा सेफ रहेगी और जो भी पैसा इसमें आपको लगाना है वो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना है सभी के सभी मल्टी पैगर रिटर्न आपको कमा के दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में आ चुका हूँ पहले स्टॉक के ऊपर और मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारे के सारे मल्टी बैगर स्टॉक हैं जो मैंने इस सेगमेंट में चुने हैं आपके लिए चार कंपनियाँ चुनी हैं तो उसमें ये पहला स्टॉक है इसकी रिटर्न की प्रोफाइल आपके सामने है फ्राइडे को दोस्तों 0.30% डाउन था एक वीक में पॉइंट डाउन है वहीं एक हफ एक महीने में दोस्तों लगभग तीन के रिटर्न तीन महीने की आप बात करेंगे तो उन्नीस चला है ये स्टॉक छः महीने की आप बात कीजिए तो 35.16 दशमलव एक छः परसेंट के रिटर्न दो हज़ार इक्कीस की शुरुआत से लगभग साढ़े सात परसेंट के रिटर्न हैं एक साल के रिटर्न सात दसमलव तीन आठ परसेंट साल में रिटर्न एक के आसपास तीन साल के रिटर्न एक के आसपास चार साल में तीन के रिटर्न पाँच साल में तीन के रिटर्न और दस साल में छः के दिग्गज रिटर्न तो दोस्तों मैंने इस सेगमेंट में जितनी भी कंपनियाँ सुनी फंडामेंटल बहुत ही साउंड ने इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही सुपर हिट है हमेशा ही निवेशकों को इन्होंने पैसा बना के दिया है तो स्टॉक का नाम आपके स्क्रीन पे आ चुका है नैन अदर देन जो पहली कंपनी मैंने चुनी है फ्रिलैक्स फुटवेयर फुटवियर सेगमेंट की दिग्गज कंपनी है रिटर्न के मामले में ये बाटा की भी बात है तो आप इस स्टॉक में इंट्री लॉन्ग टर्म के लिए अभी हम चलेंगे नंबर दो स्टॉक जो हमने चुना है इस सेगमेंट के लिए तो दोस्तों सेगमेंट का दूसरा स्टॉक आपके सामने आ चुका है दोस्तों ये इतना बड़ा मल्टी वैगर स्टॉक है मैं आपको बताना चाहता हूं आप जितना चाहें इसमें पैसा लगाओ कोई भी दिक्कत नहीं और कैपिटल कभी भी इसमें खतरे में नहीं आने वाली तो फ्राइडे के दिन की बात करें तो एक, एक डाउन था एक हफ्ते में ऑलमोस्ट डेढ़ गिरा है महीने भर की बात करें तो दस का मूव दिया तीन महीने में 21.19% का मूव 6 महीने में 61.23% की रैली की 2021 की शुरुआत से अब तक तीन चला है एक साल में 12.71% की रैली दो साल में 114% से बड़ा मूव है तीन साल की बात करें तो 234% से बड़ा मूव दिया है चार साल में यह स्टॉक 404% से ज़्यादा चल चुका है पाँच साल में 809% के रिटर्न और 10 साल में कर दिया है निवेशकों को मालाम और दिए हैं 8880% हजार के रिटर्न तो दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन एन सेक्टर बजाज फिनांस की बात कर रहा हूँ जब भी मौका मिले जब भी ये स्टॉक गिरे ऐड कीजिए और आप देख ही रहें स्टॉक अट्ठावन के लेवल से लगभग तीन टूट चुका है तीन तो ऐड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही जल्दी आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट इसमें दिखते नजर आ सकते हैं तो जब भी मौका मिले ऐड करते रहिए चलिए चलेंगे सेगमेंट का तीसरा स्टॉक देखेंगे जो आपको करेगा मालामाल तो आ चुके हैं दोस्तों अपने सेगमेंट के तीसरे स्टॉक के ऊपर जो खुद एक और बहुत बड़ा मल्टी है और अपने एक जबरदस्त सेक्टर को बिलोंग करता है तो फ्राइडे के दिन ये स्टॉक दो टूटा था एक हफ्ते में तीन गिर गया है महीने भर में 6% डाउन तीन महीने की बात करें तो 16.5% का मूव है पॉजिटिव की ओर छः महीने में 33.2% के पॉजिटिव रिटर्न 2021 में अब तक 2.5% परसेंट सवा दो टूट गया है एक साल में 28% चल चुका है पॉजिटिव रिटर्न दो साल में एक के शानदार रिटर्न हैं तीन साल में दो के रिटर्न चार साल में दो के रिटर्न पाँच साल की बात करें तो 333 परसेंट और 10 साल में 2483 परसेंट के बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड किए हैं तो दोस्तों यह स्टॉक कोई अलग नहीं है आपकी नज़र का ही स्टॉक है वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन पेंट सेक्टर बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो गिरावट में आप इसे भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं बहुत ही प्यारी कंपनी है दोस्तों पेंट सेक्टर की तो आइए चलते हैं सेगमेंट का आखिरी और चौथा स्टॉक देखते हैं कौन सा तो दोस्तों आ चुके हैं सेगमेंट का चौथा और आखिरी स्टॉक जो कि एक बहुत बड़ा मल्टी वेगर स्टॉक है और लगातार स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है आपको जब भी मौका मिले इसमें पैसा लगाइए दोस्तों फ्राइडे को लगभग 2.5% परसेंट टूट गया था एक हफ्ते में पंद्रह का मूव है महीने की बात करें तो छब्बीस चला है तीन महीने में उनसठ दशमलव के रिटर्न 6 महीने में 108% से बड़ा मूव है 2021 की शुरुआत से अब तक लगभग 36% परसेंट के रिटर्न दे चुका है मोटा मोटी एक साल में एक सौ के रिटर्न दो साल में 497% का मूव है तीन साल में 381% के रिटर्न चार साल की बात करें तो ग्यारह सौ के रिटर्न पाँच साल में उन्नीस सौ चौदह परसेंट का रिटर्न और दस साल में छः हजार चार सौ सैंतालीस परसेंट का बड़ा मूव प्रोवाइड किया है वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन केमिकल सेगमेंट बात कर रहे हैं दोस्तों दीपक नाइट्राइट हर गिरावट में एड करेंगे तो पैसा बनाने पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता ये चार के चारों स्टॉक अपने अपने क्षेत्र के मल्टी हैं ऐड कीजिए हर गिरावट में आपको बहुत बड़ी वेल्थ बनाकर देंगे वीडियो पसंद आए लाइक करना चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना मत है थैंक यू फॉर वॉचिंग